लोग फैमिलीज आर नॉट नेचुरल आप लोग क्या लगता है फैमिली नेचुरल है या नेचुरल है हा या ना नेचुरल है क्यों कौन बताएगा हां किसने बोला कैसे लगता है नेचुरल है हाँ जी एक, एक सोच जी और कोई बताए पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीज हैं जहां पर यह मान्यता है कि फैमिलीज आर नॉट नेचुर आदमी का जंजाल है वहां पर सरकार भी मानती है कि फैमिलीज आर नॉट नेचुर और अब पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है जहां पर ये लोग सोचने लगे हैं कि फैमिलीज आर नॉट नेचुर इंडिविजुअल रहा जाए है ना ये फैमिली तो मनुष्य का किया धारा है उनका तर्क क्या है एक्चुअली uh, सर uh, इसके पीछे uh, जो लोग ये कहते हैं कि फैमिली इज अननेचुरल अननेचुरल दे बिलीव्स इन इंडिविजुअलिस्टिक इन इंडिविजुअलिस्टिक करेक्टर में बिलीव करते हैं वो एक अड़ुआी जो उनकी संस्कृति रही है और वो हर एक चीज को हर एक संबंध को एक बॉन्ड के रूप में देखने की कोशिश करते हैं जो कि परिवार को इस तरीके से मानते हैं प्राकृतिक ये आप है आप क्या मानते हैं परिवार नेचुरल है प्राकृतिक है वो इस सेंस में सुनो तो नेचुरल है यस सर प्राकृतिक क्यों है। क्योंकि अगर एक से अधिक मानो अगर माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशन है एक आ, वो संतानु पत, संतानुत्पत्ति हो रही है ठीक है तो उन दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है माँ और बच्चे का अगर वो एक से अधिक होते हैं तो परिवार की बॉन्डिंग तो वहीं से शुरू हो गई तो ये तो प्राकृतिक होगा ही इसको और और लोग क्या मानते हैं ठीक है बढ़िया बहुत अच्छा बताया आपने हाँ जी और क्या तर्क हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हम यहाँ परिवार की बात कर रहे हैं ये कोई हम भी हिंदू मानसिकता या ईस्टर्न वेस्टर्न मानसिकता से ग्रसित हैं क्योंकि यहां पर बात पूरी यूनिवर्सल हो रही है ग्लोबल हो रही है ये किसी भी तरीके से कोई देशीय विदेशी मानसिकता से इसका कोई लेना नहीं है भाई आप भी ये ये जो इंदौर में भी फैमिली है। इदर इदर। ये ये ही है इधर-इधर। ना प्राकृतिक रूप से ही है ना अरे मैं तो मानता हूँ नेचुरल है लेकिन आप मानते हैं तो क्या तर्क के तर्क तो बताओ तार्किक तो होना चाहिए आपका उत्तर एक मानव की सोच से एक जगह आ गए ना आप सब ठीक है और मानव को सेंटर में रख के मानव का अध्ययन करने के लिए ठीक है चलिए ये भी एक बात है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उस हिसाब से भी परिवार स्वाभाविक लगता है और नेचुरल लगता है अकेले प्राणी तो, का मतलब तो जीव होता भाई। है भाई चलिए मतलब मनुष्य स्वभाव से ही समूह में रहता है उस हिसाब से भी एक छोटी यूनिट के रूप में परिवार में रहता है वो स्वाभाविक लगता है मेरे को तो लगता है ठीक है और कोई बताए जी एक बार एक हाँ, हाँ कुछ कह रहे हैं भैया भैया जी जैसे विचारों की पूर्णता नहीं आई है तो हम में से हम मतलब बाकी जो भ्रमित मानव है तो वो मानव तो हो ही नहीं पाए हैं तो आज तक परिवार की निर्मित हुई नहीं है अच्छा चलिए ठीक है एक और प्रश्न कर लेते हैं थोड़ी चर्चा को गहराते हैं कंप्यूटर नेचुरल है कि अन्यचुरल कंप्यूटर नेचुरल है कितने लोग हाथ उठाएं कंप्यूटर अननेचुरल है अच्छा कंप्यूटर अननेचुरल है गाड़ियां नेचुरल है कि अननेचुरल अननेचुरल घर हमने जो बनाया वो नेचुरल है कि अननेचुरल अननेचुरल ये माइक हमने लगाया है नेचुरल एक अन्यचुरल कपड़े हमने पहने हैं नेचुरल है अन्यचुरल पदार्थ रूप से सभी चीजें हमेशा थी इनकी अभिव्यक्ति हुई है समय समय पे तो इस तरह से अस्भाविक या अप्राकृतिक तो नहीं लगती कुछ है ना लफड़ा कुछ लफड़ा है ना अभी हमारे अंदर नेचुरलनेस अन्य कल जैसे किसी ने कहा क्या हम जो घर बनाएंगे वो नेचुरल होंगे कि नहीं होंगे <coughs> तो ये हमको समझना पड़ेगा परिवार नेचुरल है या नहीं कंप्यूटर नेचुरल है या नहीं कैसे इसको देखते हैं वो तो भाई ने कुछ थोड़ी बहुत बात की उसको थोड़ा और आगे समझना पड़ेगा तो किसी भी इकाई का होना तो नेचुरल ही है कंप्यूटर भी यदि है तो नेचुरल ही है लेकिन कंप्यूटर का होना उसके नेचुरल होने को प्रमाणित नहीं करता कब तक जब तक कंप्यूटर का उपयोग मानवीय परंपरा में ना हो कंप्यूटर नेचुरल होकर भी अन ही हो जाता है मानव लक्ष्य मानवीय परंपरा में यदि इसका उपयोग होता है तो कंप्यूटर नेचुरल हुआ कंप्यूटर इट्सल्फ कोई अमानवीय कार्यक्रम नहीं है अननेचुरल चीज़ नहीं है नेचर में उसके होने का प्रावधान है नियम है प्रक्रियाएं हैं सिद्धांत हैं तभी तो वो बना है तो ये एक बहुत बड़ी मानसिकता है इसको बदलने की जरूरत है मैं देखता हूँ आए दिन इस बात पर बात होती थी नेचुरल है या अननेचुरल है, है, है, है हम मानव को जब तक हम मानव खुद समाधान सम्पन्न नहीं होते हैं मानवीय परम्परा में नहीं जीते हैं तब तक हमारे द्वारा किया गया सारा सामान एक्चुअली अननेचुरली है हमारा सोचना अननेचुरल है हमारा सांस लेना अनचुरल है हमारे से छोड़ी गई सांस भी अननेचुरल है ली गई वो भी अननेचुरल है ये बात समझ में आ रही है फिर से एक बार बताते हैं ये बात बहुत गहरा पेंच है इससे निकलना चाहिए क्या कहा इस कंप्यूटर का उपयोग करने वाला कौन अब मानो के बाद दो च्वाइस है एक तो च्वाइस है शोषण में इसका उपयोग करना एक च्वाइस है पोषण में इसका उपयोग करना मनोरंजन में उसका उपयोग करना समाधान के लिए उसका उपयोग करना बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका उपयोग करना समझाने के लिए इसका उपयोग करना तो कंप्यूटर इट में कोई गलती नहीं है कंप्यूटर का होना तभी संभव हो पाया जब ऐसी कोई नियम परमाणु में पहले से था उसको हमने पहचान लिया किसी नियम के तहत ही वो हुआ है इसके होने में कोई अननेचुरलनेस नहीं है अब अगर मानव उसको यूज करता है और मानव में समाधान नहीं है मानव खुद अनैचुरल भी समाधान संपन्न व्यक्ति नेचुरल होता है समाधान नहीं है तो गलत दिशा में इसका उपयोग करता है उससे कंप्यूटर अनेचुरल होता है इसको समझ लो महाराज नहीं तो बहुत दिन तक दुखी रहोगे ये जो प्राकृतिक जीवन शैली के लिए जो जितना कोई नहीं कोई नहीं प्राकृतिक जीवन शैली के लिए जितना रोना गाना हल्ला गुल्ला अभी हो रहा है अभी ये इतना विवाद का मुद्दा बन गया आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पड़ गया कि अब तो लोग कहने लगे कपड़ा भी अन है एक पूरी मुहिम एक पूरे गांव बस रहे हैं जहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि, कि कपड़ा पहनना अनेचुरल है हम तो ऐसे पैदा नहीं हुए थे हम जैसे पैदा हुए है वैसे ही रहना है उसको नेचुरल मानने लगे तो नेचुरल और अननेचुरल का परिभाषा अभी पकड़ में नहीं आता है काफी दिक्कतों में हम झेलते रहते हैं आदर्श में फंस जाते हैं कहने के संकट में ग्रस्त होते हैं है ना एक समस्या ग्रस्त मानव यदि गाय पालता है वो भी अनैचुरल है वो नहीं पालता वो भी अनैचुरल है ये बात हजम होती है थोड़ी हजम करना पड़ेगी इसको मानव का नेचुरलनेस कब व्यक्त होता है जब उसकी चाहत उसका करना उसका होना तीनों समान हो जाए जब तक हमारे चाहना करना होना में भेद है हम नेचुरल आदमी नहीं है हम अनैचुरल हैं प्रकृति में मानव का प्रावधानी चाहना करना होना में समानता है बोलने करने में समानता है समाधान पूर्वक जीना है तो मानव जब नेचुरल होता है तो सारी चीजें अब नेचुरलनेस के साथ वो यूज करता है ये चीज़ों में कुछ भी अननेचुरल नहीं है इतने ये बात ठीक है कि प्लास्टिक हम उसके पेट में से फाड़ के ले आए वो नहीं लाना चाहिए था वो भी हम ही लेके आए ये थोड़ी इसकी गलती थोड़ी है प्लास्टिक बहुत खराब है ऐसा नहीं है है न हम ही निकाल के लाए हम ही खराब है ना तो ये समझ में आ जाए ये ठीक से समझना चाहिए नहीं तो इस विवाद में हम पड़े रहते हैं हेलो हाँ जी आ, उप, उसको उपयोग करने वाला ज़्यादा गलत है कि निकालने वाला की बढ़ावा दे रहे हैं जैसे दोनों ही गलत हैं भाई तो ज्यादा कौन गलत ज्यादा गलत नहीं होता है नहीं गलत तो दोनों हैं लेकिन हम उसको त्याग भी तो नहीं रहे अरे मेरे भाई अभी कोई बोले हम तो पेन को यूज कर रहे हैं पेन को क्यों यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा धर्म क्या है ताकि इसकी समस्या से निजात पा जाए आपके और हमारे बस में नहीं है जिस जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में जो तकनीक उपलब्ध होती है उससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते हो ये भी ध्यान दे दो पीछे से जो तकनीक आई हुई है उसमें कुछ 19, 20 आप कर लो आपकी लिमिटेशन है तो हम सब लोग मिलकर इसको अधिक ठीक से समझने के लिए उपयोग करते हैं इसी चीज़ को जो जिसको जिसको हम गलती कर रहे हैं आज हम उसी को यूज़ करके ये समझ जाए कि हमारे से क्या गलती हो रही है ठीक है ना तो अब इसका नेचुरल उपयोग कर रहे हैं ताकि ये ठीक से वापस अपनी जगह पहुंच जाए और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है मैंने बार बार कहा ये एक आदमी का काम नहीं है इसके लिए हमारे में सामाजिक चेतना है ना हमारे समाज को पोषण पूर्वक जिए बिना धरती के संतुलन हम नहीं पहचान पाएंगे हम आदर्शवाद में सब फेंक फाक बैठ जाए ये भी निकाल दें बिजली बैठा दें सब झाड़ के नीचे बैठ कर बात करेंगे हो सकता है वो भी बात करने का तरीका हो लेकिन हमारी जो कार्य कुशलता है क्षमता है वो बढ़ने वाली नहीं घटने वाली है ये बहुत ठीक से समझिए तो आज जो कुछ उपलब्ध है उसको उपयोग कर कर आगे बढ़ने के लिए हमको चलना है ताकि हम सब अपने में नेचुरलनेस को पहचान पाए है ना और आप अच्छा पेन बना के दीजिए मैं यूज करने को तैयार हूं आप बोलो अभी पेम पट्टी से लिखो आप बोल ही सकते हो पेम से लिखो मैं लिख भी सकता हूँ हमारे में से कई लोग बोलेंगे दिखता नहीं है कंट्रास्ट नहीं है और ये तो गरीब गुबड़े लोग हैं इनसे क्या बात करना है ये तो थोड़े इनके पास सामान भी नहीं है और इसका मतलब ज्ञान का मतलब वही गरीबी में जियो यही बात समझने की जरूरत है ये कोई कंसोल्यूशन नहीं है तो ये हमको समझ में आ जाए पहले मानव मानव के साथ संबंध को सेटल करना पहले ज़रूरी है देखिए संबंध दो जगह हैं मानव का मानव के साथ और सभी मानव का मिलकर प्रकृति के साथ जब तक मानव और मानव में संबंध की ठीक ठीक पहचान नहीं कर लेते तब तक इसको भी सटल नहीं कर सकते कर ही नहीं पाएंगे हम हमारे बीच में जब तक हारमोनी नहीं आती है हम सब लोग जब तक एक मत नहीं होते हैं तब तक हम धरती को संतुलित नहीं कर पाएंगे ये एक आदमी का काम नहीं है तो पहले मानव मानव के बीच में संबंध की स्पष्टता फिर हम लोग मिलकर मैंने कल ही बताया कि जैसे अभी हम लोग डिटर्जेंट बना लिए ठीक क्या उसके पहले गंदे कपड़े पहन के आपके सामने आ जाओ है ना गंदे पहन के आ जाएंगे तो सत्रह लोग ये सोचते रहेंगे गंदे पहनते हैं ऐसे क्या बात करना यार ठीक है अभी उसका कल हमको पता चला कि हमारे यहाँ किसी दीदी ने उसको जेल बना लिया अभी उसी डिटर्जेंट में से और एक एडवांस जेल बन गया ठीक है ना इसी विधि से अभी सोलर का हम लोग बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं सोलर के पंप लगा रहे हैं ठीक अभी हम मट्टी की ईट बनाना चाहते हैं अभी सभी काम हम करें ऐसे धो नहीं सकते हैं ठीक है ना तो अभी कोई ढूंढ ही रहे हैं। तो जो तकनीक उपलब्ध होती है तकनीक समाज की धरोहर है व्यक्ति की धरोहर नहीं है तकनीक किसकी धरोहर है और समाधान किसकी धरोहर है व्यक्ति की है व्यक्ति में समाधान और तकनीक समाज में रहती है आज इंजीनियर को कौन इंजीनियर बनाता है समाज बनाता है डॉक्टर को कौन डॉक्टर बनाता है समाज बनाता है किसान को कौन सब किसान बनाता है ऑल टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू सोसाइटी ठीक है ना तो सोसाइटी तो में जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को समाधान पूर्वक जब चलते हैं और नई तकनीक भी हम विकसित करते चले जाएंगे है ना और उसके बाद हम उन तरह की तमाम चीज़ों से दूर रह सकते हैं <coughs> ये बात समझ में आ रही है इसको बहुत ठीक ठीक समझना चाहिए तो कंप्यूटर कंप्यूटर अपने आप में नेचुरल ही है उसका होना नेचुरल है कंप्यूटर का होना नेचुरल है उसका उपयोग कंप्यूटर खुद नहीं करता है अब उसका उपयोग के लिए कौन साथ में शामिल होता है मानव यदि मानव नेचुरल नहीं है तो कंप्यूटर का उपयोग अब अनचुरल होने वाला है और यदि मानव है तो इसका मतलब है अगर मानव उपयोगी हो गया है समाधानित हो गया है तो अब कंप्यूटर का सदुपयोग होने वाला है तो हम जो भी तकनीक है उनका हम सदुपयोग कर पाएंगे तकनीक के बिना कोई काम चलता नहीं गोबर उठाने के लिए भी तकनीक चाहिए जाके ऐसे उठाओ हाथ में नहीं आएगा आप यू नीड अ सर्टन टेक्निक तो तकनीक के बिना हमारा कोई काम चलता नहीं है कोई समृद्धि का उत्पादन का खाना बनाने का नहाने का नाने की भी तकनीक होती है खाना बनाने की तकनीक होती है कपड़े धोने की तकनीक होती है बर्तन मारने की होती है बात करने की होती है सुनने की होती है लिखने की होती है पढ़ने की होती है बोलने की होती है, सब की होती है तो तकनीक इट कभी भी ना राइट होती है ना रॉन्ग होती है है ना हम समाधानित होते हैं तो हम राइट टेक्निक क्या हो सकती है उसको पहचान पाते हैं इसलिए ये जो लड़ाई जो चल रही आधुनिक और नेचुरल की जो लड़ाई है इसको बहुत ठीक ठीक समझ लीजिए तब आप सुख से जी पाएंगे नहीं तो नहीं जी पाएंगे ये बात समझ में आई तो परिवार नेचुरल है या नहीं एक एक हमारा कोई मित्र आया था फ्रांस से बताना जरूरी है क्योंकि हमारे पास विदेशों से भी आते हैं लोग समझ सोचना <laughs> तो उससे बात हो रही थी तो उसको बताया पूछा हमने तो बोलता देखो यू आर डूइंग एवरी इज़ अन नेचुरल बिकॉज यू आर है ना ऐसा वैसा आपने इतना सारा परिवार कर लिया ऐसा बन नेचुरल है मैं बोला ठीक है मैंने बताओ तुम्हारी क्या मान्यता है तो बताया कि हमारी मान्यता यही है कि फैमिलीज आर अननेचुरल मैं बहुत अच्छी बात अब बहुत सारी बात होती रही है। उसको अंग्रेजी नहीं आती थी मेरे को फ्रेंच नहीं आती थी ये सब संकट हमारे बीच में था ही तो भी हम लोग बात करते थे कितना अच्छा बात करते हूँ सोच लो उसको अंग्रेजी नहीं आती मेरे को फ्रेंच नहीं आती मेरे को तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती बहरहाल बात हुई जैसे तैसे बात हुई उसमें एक प्रश्न हमने ये पूछा अन का मतलब हुआ हुआ ये हुआ कि आदमी ने फैमिली को बनाया यही हुआ ना फैमिली क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग हमने उससे पूछा ये बताओ तुमने तुम्हारी फैमिली पैदा किया या तुम्हारी फैमिली में तुम पैदा हुए तो नाशन लग गया हो तो और इतनी छोटी बात हमको समझ में नहीं आई थी एवरी वन इज बॉर्न इन फैमिली नो वन हैज गिवन ए बर्थ टू फैमिली हर मानव के पैदा होते समय कोई परिवार था ही इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कितना दंगा हो रहा है इसको लेके ये बात अलग है, है ना एक महिला पुरुष जब एक परिवार के रूप में पति पत्नी के रूप में आते हैं नाम भले आप कुछ भी दे दो पति पत्नी के रूप में आते हैं तभी जाकर एक संतान की उत्पत्ति होती है ये बात अलग हो कि दोनों पति पत्नी की योग्यता नहीं हो कि उस परिवार को बचा के रखे ये अयोग्यता हो सकती है या वो बालक की भी योग्यता नहीं आई आगे चल के वो अपने परिवार को बचा के रखे लेकिन किसी भी मानव का पैदा होना रास्ते पर तो नहीं होता है दो व्यक्ति मिलते हैं और एक पति पत्नी के धर्म को निभाते हैं तभी जाकर संतान की उत्पत्ति होती है और परिवार में ही बालक पैदा होते हैं कोई बालक ने अपने परिवार को पैदा नहीं किया है उत्तर हल हुआ कि नहीं हल हुआ कि नहीं वहां समस्या रमेश भैया बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपका मित्र कहां गया वरुण देवता ये बात समझ में आई ये बात समझ में आती है तो परिवार हमारा क्रिएटेड जंजाल नहीं है ये, ये नेचुरल है उसमें हम पैदा हुए हैं हमारे से पहले जो कुछ भी है मेरे से पहले जो कुछ भी है वो सब को हम क्या कहते हैं नेचुरल यही कहते ना तो मेरे से पहले परिवार है फिर मेरे में अगर योग्यता आ गई तो मैं उस परिवार को बना के रखता हूं बचा के रखता हूं योग्यता नहीं आई तो मिटा देता हूं ठीक है आगे चले तो संबंध को हमने कैसे पहचाना अब दो अंग्रेजी बोलने वाले के बीच में शादी हो गई तो कैसे पहचान लिया भाषा के आधार पर जब अच्छी अंग्रेजी में बात होगी तो पटेगी और जब अंग्रेजी बोलना बंद हो जाएगी तो पटना बंद हो जाएगी क्योंकि संबंध की पहचान ही भाषा है अधूरी है ऐसा है कि नहीं शिक्षा एक साथ पढ़े थे संबंध की पहचान हो गई रुचियाँ रुचियों के आधार पर भी संबंध की पहचान हो होती कि नहीं होती एक लड़का एक लड़की देखने जाते हैं तो बड़े विचार मिलाते हैं क्या मिलाने जाते हैं विचार मिलाते हैं कि रुचि मिलाते हैं विचार मिलाते हैं कि रुचि कुंडली मावा मिलाते हैं वो लोग क्या मिलाते हैं है ना एक ने लड़के ने बताया हाँ जी बेटा बहार बाहर क्या तो चुपचाप बैठो ये बाहर लड़के ने लड़की को बताया है, देखो तुमको क्या पसंद है तो लड़की ने बोला कचोरी वाओ कचोरी तो मुझे भी पसंद है अब खाली जानना इतना ही मुद्दा बचा कि हरी चटनी के साथ कि लाल चटनी के साथ धड़कते दिल से पूछता है चटनी कौन सी पसंद आती लड़की ने बोला हरी अरे क्या बात है जोरदार हो गया तो शादी का बैंड बजना शुरू हो गया बजने, बजने लगे आधार क्या बना पहचान का रुचि फिर और दोबारा मिलेंगे दीदी ऐसे ही करते हैं दोबारा मिले ओ व्हाट डू यू लाइक इन म्यूजिक अब अंग्रेजी बात करना आप लगे सही में ही बात हो रही है ना, यू लाइक जॉर्ज इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न क्लासिकल ठुमरी उसने बोल दिया गजल ओ गजल अब फिर दिल लड़का गजल में कौन जगजीत सिंह दोनों मिल गए वाह वाह वाह वा। बढ़िया हो गया अब अब मुद्दा बचा है कि जगजीत सिंह की कौन सी गजल अब लड़ाई किसमें होने वाली आखिरी में जगजीत सिंह की कौन सी गजल और एक गजल पे दोनों अगर मिल भी गए मान लो दोनों की एक ही गजल हो गई हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तनहाइयों का शिकार आदमी दोनों को यदि मान लो ये गजल पसंद भी आ गई दोनों को यह गजल पसंद भी आ गई सुनेंगे तो उनका संबंध बढ़ने वाला घटने वाला नहीं सुनी क्या यार शादी नहीं हुई इसको लोग बोलते हैं कि हम तो सब बहुत विचार मिला लिए प्रॉपर मैच क्या बोलते हैं इसको इंटरेस्ट आप देखिए आप अपनी जिंदगी में आपकी रुचियां कितनी बार बदली हजारों बार बदल गई अगर रुचियों के आधार पर संबंध कितने दिन नहीं निपने वाला बदलने वाला है डिग्री के आधार पर संबंध कितने दिन चलने वाला कितने दिन चलने वाला है एक एक लड़की है ना एक लड़के पे मर मिट्टी जी किस बात को लेकर एक सज्जन है वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है।, है ना क्या बोलते हैं उसको स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन ठीक स्टैंड अप कॉमेडियन जब भी कॉमेडी करे तो है ना वो बिल्कुल पूरे लोग हा हा करें दीवाने हो जाएं वो लड़की सामने बैठी उसको एकदम लगा यही एक आदमी है जिसके साथ मैं जिंदगी बस सुख से जी सकती हूँ इतने लोगों को हंसाता है तो मैं अकेला क्या चीज हूं शादी हो गई हकीकत की घटना बता रहा हूँ हमारे एक मित्र हैं उनके साथ हुआ अब भैया वो आदमी तो वैसे तो काले कूले कभी स्कूल गए नहीं है ना लेकिन कॉमेडियन बन गया बढ़िया और वो लड़की जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड ठीक मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसके कारण बीच हो गया लेकिन जुड़ने का कारण क्या बन गया रुचियां दो महीने चार महीने छह महीने में काम खत्म प्रोग्राम रोज तो होते नहीं हैं जीना रोज है हर पल है अब प्रोग्राम होते नहीं है हम तो डेढ़ दो साल में मिले हमारी मित्रता हुई बाद में पता लगा रोज लड़ाई रोज लड़ाई रोज लड़ाई और इतनी लड़ाई हो जब भी लड़ाई हो जाए मेरे को फोन करे आ जाओ जाओ मैं क्या करूँ रोज लड़ाई में मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी अब अब भैया इसी बीच में क्या हो गया एक प्रोग्राम आ गया मेरे को मेरे को लग रहा था इनका तो डाइवर्स होने वाला होने वाला होने वाला इसी बीच में एक प्रोग्राम आ गया और प्रोग्राम में क्या हुआ कि है ना प्रोग्राम चला जी हम हम भी गए साथ में हम तो उनके साथ के परिवार के थे तो उनके पत्नी यहाँ बैठ गई और कुछ लोग बैठ मैं यहाँ बैठ गया अब मैंने देखा जो पत्नी हमेशा नाराज रहती थी यहाँ जब भी वो चुटकुला सुनाते पत्नी एकदम खुश होती यस यस यस उसको लगता यार मैंने फिर से सही काम कर लिया मतलब मैंने जो निर्णय किया था वो निर्णय सही था लेकिन उसके आधार पर जिंदगी चलती नहीं संबंध की पहचान ऐसी हमने करी है और देख लो सुविधा के आधार पर सैलरी कितनी है पहले पूछते हैं पैकेज कितना है पहले पूछते हैं यदि शादी पैकेज के आधार पर हो रही है तो जिंदगी कहाँ चलने वाली है रूप के आधार पर मान लो एक अति रूपवान स्त्री को अति रूपवान पुरुष की शादी हो गई तो कभी विश्वासपूर्वक जी पाएंगे ऐसा तो कुरूप लोगों कुरूप लोग भी नहीं कर पाएंगे ऐसा कि दोनों कुरूप हैं तो बहुत विश्वास कर लेंगे एक दूसरे नहीं कर पाएंगे बिल्कुल ठीक बात तो रूप रूप कुरूप एक ही बात है है ना आपके पास माइक परमानेंट रखा हुआ है <laughs> माइक मैन कहा है क्या माइक मैन नहीं है इसलिए उसका काम भी मैं ही निभा रहा हूँ देते तो हो नहीं जिसको चाहिए से मांग लेते हैं तो ये समझ में आए ये समझ में आया अब विश्वास नहीं बन सकता ना क्योंकि उसको पता ही है कि हमारे संबंध का जो आधार है वो रूप है और हर दिन हमारा रूप कम होता जा रहा है और आई एम नॉट द लास्ट पीस इसके बाद भी और रूप के कार्यक्रम चालू ही हैं तो कहाँ से इसमें विश्वास बनने वाला है है ना तो रूप में नहीं बनेगा तो कुरूप में कहाँ से बनेगा ये बात समझ में आया ऐसे कितने तरीके से हमने संबंध बनाए ये संबंध अधूरे हैं आप बताइए अधूरे हैं या नहीं एक और लिखा है चालाकी चालाकी सिर्फ संबंध बनाते चाला की, की संबंध बनते हैं कि नहीं बनते बनते हैं क्लास चल रही है एक आदमी ने उधर बोला सर अब सर क्या करें यहाँ पे जा भैया जांच तो नहीं कर सकते है? सही में है कि आई नहीं किसको पता चलेगा जी जाके नीचे खड़े हो गए वहीं यहीं से खिड़की में जितने खड़ा हो गया क्या आदमी कितना बोलता है यार कहाँ से यार लिया है उसको पकड़ के मैं कहाँ फंस गया है ना किसने मेरे को भेजा नंबर बता उसका यार <coughs> खड़े वहां पे जाके दूसरा एक आदमी को आधे घंटे बाद बत्ती जली की वो जो गया वो तो आया ही नहीं उसने धीरे से हाथ किया सर तू भी जा भाई जब ये सज्जन वहां पहुंचे तो देखा इनके गुरु तो वहाँ पहले से झाड़ नीचे खड़े हैं अब देखो तो क्या बातें हो रही दोनों के बीच में यार तो आप तुम पहले ही निकल आए आधे घंटे पहले यार अरे क्या यार ये सब हम जानते हैं क्या बात हो रही है वो तो मैं वहां कुछ बोलता नहीं तो सब अपने को बताइए सब क्या है सदम क्या है दोनों के बीच में क्या हो गई बढ़िया दोस्ती हो गई प्रगाट दोस्ती हो गई क्योंकि चालाकी से वहां दोस्ती बन गई अब क्या बन गए ये लोग बंटी बंटी बबली है ना आप बताइए इसके अलावा यदि कोई संबंध का आधार आपने अभी तक देखा हो तो बताइए नस्ल रंश रंग वंश सब लिख देता हूं जितने बच्चे हैं हमारा परिवार का वंश चलेगा जाति के आधार पर ये आधार पर वो आधार पर सुविधाएं अच्छा एक और एक और संबंध का आधार है मनोरंजन मनोरंजन भी संबंध का आधार है एक हमारे मित्र के पास में बैठा था एक दूसरे मित्र आया उसका उसको बोलता देखो यार उसने पूछा कुछ काम है भैया नहीं नहीं ऐसे आ गया भैया तुम्हारे को देख के मेरा थोड़ा दिल बहल जाता है दिल बहला जाता है भैया हम दिल बहलाने की चीज हैं, दिल बहलाने की चीज पूछ लेना चाहिए तो मनोरंजन के आधार पर भी संबंध ऐसा है या नहीं है दया के आधार पर संबंध मतलब दीनता दीनता में क्या आता है मुद्दा सुविधा आता है वापस सुविधा दे देंगे सुविधा लेने के लिए संबंध सुविधा देने के लिए संबंध दोनों मिलकर कहीं कंबल बांटेंगे <laughs> दोनों मिलकर कहीं कंबल बांटेंगे कंबल खत्म हो जाएंगे एक दिन कंबल खत्म होंगे कितने होंगे फिर क्या करेंगे तो संबंध का आधार अधूरा है कि पूरा है यह आधार अधूरा है कि पूरा है इसके अलावा आप लोग बताओ क्या संबंध का आधार हो सकता है आधार यदि पूरा होगा तो विश्वास ना दीदी आधार अधूरा पहचान अधूरी निर्वाह अधूरा विश्वास बनेगा ही नहीं पहचान अधूरी निर्वाह अधूरा विश्वास बनेगा आगे बढ़े है कोई आधार आपके पास अभी तक आपको संबंध को बना पाए हो इसके अलावा धन धन तो लिखाइए साधन प्रोफेशन लिखाइए अपेक्षा काय की अपेक्षा हाँ जी आप लोग अनुभवी भी लोगों को बताइए इसके अलावा और कोई संबंध का आधार आपके पास है वर्तमान में तो नहीं समझ में आ रहा भविष्य में हो सकता है एक वो ये हो सकता है कि लड़का लड़की से पूछे तेरे को कौन सा योग पसंद है वो बोले मध्यस्थ कौन सा दर्शन पसंद है बोले कि फलां दर्शन बोले अद्वैत दर्शन फिर बोले अच्छा और बताओ कौन सा बोले मध्यस्थ दर्शन बोले वाह मजा आ गया मेरे को भी मध्यस्थ दर्शन पसंद है आओ चलिए जब भी हम अपने से जोड़ के सुनेंगे नहीं तो किसी न किसी भाषा में किसी न किसी कल्ट में ही हम फंस जाएंगे जब तक हम अपने से अपने से लेकर सुनेंगे नहीं तो कहीं न कहीं शब्दों में हम फंसने वाले हैं है ना? ये कोई अलग से दर्शन की बात यहाँ नहीं, नहीं हो रही है ये आपके थोड़ा ध्यान में मिला ला तो बात ये हो रही है कि वास्तविकता क्या है उसको जांचने की बात हो रही है आप जांच के देखिए मध्य दर्शन कोई किसी का विचार नहीं है यह आपको कई बार बताया जा चुके हैं और आपको ये मानना ही ऐसा नहीं करें आप खुद जांच के बताइए आपको विटनेस करना है।, है ना आपकी बात है आप विटनेस करके देखिए ऐसा है या नहीं है है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है आपकी मर्जी आप जिस स्वतंत्रता से आए महाराज उसी स्वतंत्रता से यहां बैठेंगे और जाते समय वही स्वतंत्रता है हमारा कोई किसी पर दबाव नहीं कि आप ये सुनिए ये मानिए इतने निवेदन कर रहे हैं कि आप जांच के देखिए मेरे लिए ठीक पड़ता है आपके लिए ठीक पड़ता है हाँ या ना ठीक है ना तो अब तक अब तक इस आधार पर हम संबंध को पहचाने हैं मुझे लगता है ये संबंध का आधार ही अधूरा है इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं क्यों हो गया ऐसा किसी भी दो मानव में छोटा सा सिद्धांत है कोई बहुत इसमें रहस्य नहीं है रॉकेट साइंस नहीं है हर मानव में दो चीज़ें हैं एक मैं हूँ एक शरीर है एक मैं हूँ एक शरीर है ये भी एक मैं हूँ एक शरीर है अब तक हमने ये जितने भी आधार बनाए हैं ये सारे शरीर मूलक आधार हैं जैसे मानव में एक ही भाग यदि हमने पहचाना है बातें हम करते रहे आत्मा आत्मा की कह की बातें करते रहे आत्मा की बात करते हुए है, है ना पैकेज वाली आत्मा चाहिए बातें आत्मा की कर रहे हैं और शादी करते समय पैकेज क्या आत्मा का वो भी देख रहे हैं बातें कर रहे है आत्मा की और शादी करते समय लंबे बाल वाली आत्मा भी चाहिए गोरे नाक वाली भी चाहिए तो क्या वाकई में उन शब्दों को हम जी रहे हैं बातें करते खाली है ना तो जीने के स्वरूप में देखेंगे तो शरीर और शरीर के आधार पर संबंध को अभी तक पहचाने हैं वास्तविकता में देखेंगे तो पूरा संबंध को पहचानना पड़ेगा शरीर एक साधन है तो संबंध का ऑब्जेक्टिव क्या है इन मानवों में कोई संबंध की बात हो रही है तो संबंध का ऑब्जेक्टिव क्या है आपके घर में एक बालक पैदा हुआ है किस ऑब्जेक्टिव को लेकर पैदा हुआ है कभी जानने का प्रयास किया वो सुखी होना चाहता है ये तो बिल्कुल ठीक बात है लक्ष्य है वो तो दिखता ही है है ना उसको जब संबंध में लेके जाएंगे सुख को तो क्या कार्यक्रम बनेगा दायित्व क्या बनता है कर्तव्य क्या बनता है कभी जानने का प्रयास किया आपका बालक आपका बच्चा जब घर में काम शुरू करता है बोलना शुरू करता है ना तो सबसे पहले काम यही शुरू होता है सारे प्रश्न करना शुरू करता है ये मध्यस्थ दर्शन के आधार पर प्रश्न नहीं करता वो वो प्रश्न करता है ये सच्चाई आपके सामने रखी जा रही है ऐसा होता है या नहीं होता है वो जानना चाहता है वो क्या करना चाहता है सारे कुछ को जानना चाहता है ये क्या है वो क्यों है ये क्या है वो चांद क्या है आपने बोलते चांद चांद क्या होता है चांद क्या करता है मम्मी ये क्या करता है वो क्या करता है आप वो सहज रूप से प्रश्न कर रहा है सब कुछ जानना चाहता है आपके घर में वो खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि अस्तित्व को जानना चाहता है स्वयं को पहचानना चाहता है उसमें अपनी उपयोगिता को पहचानना चाहता है प्रयोजन को जानना चाहता है इसके लिए यह संबंध है तो संबंध को यहां पहचाना जा रहा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध अर्थ मतलब लिए पूर्णता के लिए अनुबंध बराबर संबंध संबंध का ऑब्जेक्टिव क्या है पूर्णता के लिए अनुबंध ये तो वर्ड्स हो गया इसको समझना पड़ेगा क्या पूर्णता होनी है समाधान संपन्न होना है समाधान क्या चीजें है समाधान है विचार की पूर्णता तो पहला विचार पूर्ण होना है इसको कह रहे हैं समाधान है ना फिर विचार के आधार पर आचरण पूर्ण होना है इसको कह रहे हैं न्याय फिर विचार और आचरण के साथ परंपरा की पूर्णता होना है ठीक है तो समाधान संपन्न होना चाहता है न्याय संपन्न होना चाहता है ताकि परंपरा की पूर्णता हो इस अर्थ में संबंध है इससे कम में यदि इसका निर्वाह होता है दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं एक पति पत्नी के बीच में संबंध भी इसीलिए भाई भाई के बीच में संबंध भी इसीलिए, मित्र मित्र के साथ संबंध भी इसीलिए और है ना मा, माँ मां बच्चों के साथ भी पिता मतलब माता पिता और बच्चों के बीच में भी गुरु शिष्य के बीच में भी सारे सात तरह के संबंध है कुल कितने तरह के संबंध है सातों तरह के संबंध का ऑब्जेक्टिव एक ही है सातों संबंध का ऑब्जेक्टिव एक ही है क्या है वो विचार की पूर्णता हो जाए मेरे को कुछ समझ में आया आपको समझ में आ जाए हम दोनों मिलकर विचार को पूर्ण कर लें ताकि हमारा आचरण पूर्ण हो जाए ताकि ये मानवीय परंपरा पूर्ण हो इसके लिए कोई भी बालक आपके घर में पैदा हुआ है जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है ये बात समझ ये थोड़ी नई सी बात हो गई ये क्याल क्या हो गया आपके घर में आपका बालक आप जब छोटे बच्चा जो छोटा था आपके बच्चा हुआ है या नहीं हुआ कहा है ये जब छोटी थी तो आपसे प्रश्न ज्यादा करती थी या आप ज्यादा करती है बताइए छोटी थी जब करती थी आप क्यों नहीं करती है आप उसको पता लगे मम्मी के पास उत्तर ही नहीं पूछने से क्या फायदा है? देखिए जब बच्चा शुरू करता है अपनी यात्रा अपनी माँ को सर्वाधिक योग्य व्यक्ति मानता है मैंने पहले कहा हमारा अधूरापन हमारे बच्चे झेल रहे हैं वो यहाँ से शुरू करता है कि मेरी माँ सर्वाधिक विद्वान है दुनिया का कोई प्रश्न हो वो अपनी माँ से करता है इस भरोसे से कि उसको सही उत्तर मिलेगा और माँ उसको टाला करती रहती है या तो उसको उत्तर पता नहीं इसलिए करती रहती है या उसको कुछ और काम होंगे इसलिए करती रहती है क्योंकि जिस समय बच्चे को मां चाहिए होती है उस समय मां को कुछ और चाहिए होता है जिस समय बच्चे को मां चाहिए रहती है उस समय मां को कुछ और चाहिए रहता टी है टीवी चाहिए रहता है पति चाहिए रहता है ज्वेलरी चाहिए रहती है सीरियल चाहिए, चाहिए, चाहिए रहते हैं ये चाहिए रहते हैं वो ची रहते हैं उनके बीच में हारमोनी बन नहीं पाती है ना तो बच्चा क्या करता है ज़्यादातर मैंने देखा कि पाँच छः साल में उसको ये समझ में आ जाता है कि माँ के पास उत्तर तार्किक भी नहीं है व्यवहारिक भी नहीं है तो चार पाँच साल की उम्र में बच्चा माँ को रिजेक्ट कर देता है कैसे रिजेक्ट करता है मैं आपको बता देता हूँ कितना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे ने मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या है आसमान में तो मम्मी ने बोला चाँद अब चाँद तो एक शब्द है उसको कुछ समझ में नहीं आया बच्चे को थोड़ी देर उसमें चांद बोल के चला गया फिर थोड़ी देर पूछा ये चांद क्या है मम्मी तो माँ ने बोले चंदा मामा है माँ की हर बात बच्चा सही मानता है चंदा मामा हो गया जी काम खत्म प्रिंट हो गया चंदा मामा अब आठ दिन बाद महीने बाद दो महीने बाद एक एक व्यक्ति आए व्यक्ति आने के बाद माँ ने बोला पेर पड़ पेड़ पड़ पेर पड़ अब बच्चे बच्चे को अचानक लगता नहीं क्या करना है इसमें फिर माँ ने बताया कि तुम्हारा मामा है बच्चे को आप देखोगे थोड़ा दो कदम पीछे चले जाता है थोड़ा हैंग्स हो जाता है आपको लगता है क्या होता क्या क्या हो गया उसको वो सोचने लग जाता है कि एक मामा ऐसा था उसका गोल गोल तो उसका था बाकी तो कुछ था ही नहीं इसके तो गोल गोल भी है और बहुत सारा सामान लगा है अब बच्चे को प्रश्न खड़ा रहता है वो मामा सही है ये मामा सही है अभी वो माँ को गलत नहीं मानता है लेकिन ऐसे कितनी घटनाएं जब घटती है और पिताजी रात दिन माँ को डांटते रहते तुमको कुछ समझता नहीं तुमको कुछ समझता नहीं है बच्चा एक दिन ये समझ जाता है कि माँ के पास कोई प्रश्न के उत्तर है ही नहीं तो दिन में डांट खाती रहती है तो पाँच छः साल की उम्र में ये बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है सच्चाई है अगर समझ में आ जाएगा तो रोना आएगा आपको पाँच छः साल की उम्र में बच्चा माँ को रिजेक्ट कर देता है अब उसके बाद वो दूसरा ढूँढता है क्योंकि उसको तो अपने प्रश्न का उत्तर ही चाहिए फिर अपने पिताजी को ढूंढ लेता है अब एक उम्र के बाद तो पिताजी को सही मानता है पिताजी जो बोलते हैं वही सही है ठीक ऐसे हाल पिताजी का होता है तो आठ दस साल में पिताजी को रिजेक्ट कर देता है उसके बाद दोस्तों के बाद आती है टीचर के बाद आती है चौदह पंद्रह साल की उम्र में आज का बच्चा पूरी दुनिया के लोगों को रिजेक्ट कर देता है वो मानता है इनको किसी को कुछ पता नहीं है। और उसी का प्रमाण है उद्दंडता उसी का प्रमाण है हर बात का उपहास करता है सभी सब दोस्तों के बारे में पोपटिंग करता है मित्रों के बारे में टीचर के बारे में माता पिता के बारे में इसके बारे में उसके बारे में ये वो लक्षण है जो बताते हैं कि बालक को सही उत्तर देने वाला कोई भी नहीं मिला हम सब मशगूल हैं पता नहीं कहाँ किस काम में लगे हुए हैं हमारे पास वो चार काम तो हैं ही हो सकता है हम उसी में लगे हों उसके जुड़े हुए और एन जो यूनिट हो पैसा कमाना संग्रह करना ये करना वो करना उसमें लगे हों हमें पता ही नहीं कि कैसे हमने अपने घर में एक बालक को मानव विरोधी मानसिकता से संपन्न कर दिया अब ये पूरी जिंदगी दुनिया इसको झेलेगी हमको लगता है ये कोई काम ही नहीं था जैसे मैं कितनी महिलाओं से बात होती है दीदियों से बात होती है मैं जब किसी से पूछता हूँ दीदी आप क्या करते हो है ना यदि संयोग से कोई दीदी घर में देखती है घर संभालती है इतनी शर्माती है इतनी सकुचाती है भैया कुछ नहीं करती हाउसवाइफ वाइफ उसको बड़ा इंसल्टिंग लगता है उसको हमने काम ही नहीं माना कि घर में रहकर एक पूरी नस्ल को संवर्धित करना है बच्चे को एक पीढ़ी को आगे लेके जाना है उसके लिए मेरे पास सारे प्रश्न के उत्तर होना चाहिए उसको हमने काम ही नहीं माना पैसा कमाने को ही हम काम मानते हैं पैसे कमाने को हम काम मानते हैं है ना तो ये समझ में आ जाए ये समझ में आ जाए कि आज हमारे बच्चे अनाथ हैं कल भी मैंने कहा था अभी अनाथ बच्चे पैदा हो रहे हैं यदि माता पिता में माता पिता बनने की योग्यता ही नहीं है तो बच्चे अनाथ पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है इसीलिए आपके बच्चे टीवी के सामने चिपके बैठे हैं आपसे उनको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है आपके बच्चे वीडियो गेम से चिपके हुए हैं क्योंकि आपसे उनको कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है आपके बच्चे शाहरुख खान के पीछे सलमान खान के पीछे ऐश्वर्या के पीछे इसीलिए पढ़े हैं कि आप उनके लिए रोल मॉडल नहीं हो और हमारा फेल्यूर है कि यदि हमारे बच्चों के हम रोल मॉडल नहीं हैं तो ये हमारा फेल्यूर है बात समझ में आई हमारे अधूरपन को हमारे अगली पीढ़ी झेल रही है आज क्या कहना चाहती है हमारे पास ही नहीं दीदी चाहते तो सब कुछ अच्छा है हम हमारे पास तार्किक व्यवहारिक और कंटेंटफुल आंसर ही नहीं है, नहीं। तो जानकारी हमें है हम जितनी करते। है दीदी जानकारी अधूरी समझ अधूरी अभ्यास अधूरा, अधूरा, जितनी आप कोशिश कर ही रहे हो, तो चोर भी कर रहा है, जितना जानता उतना, तो जितना जानने से काम नहीं चलेगा जितना जानना चाहिए था उतना जाने क्यों नहीं उतना जानने के लिए अभी क्या योजना है अभी जैसे वो पूछे कंप्यूटर क्या है मान लीजिए मैंने कहीं दूसरे सारा कुछ तो मुझे यूनिवर्स का नहीं मालूम होता है हाँ जी तब फिर उस कंडीशन में उस बच्चे को कैसे जवाब देने बच्चे को जवाब देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है है ना उसके लिए हमारे पास उत्तर होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है तो मेरे पास उत्तर हो जाएं सारे दुनिया के ये मेरे लिए आवश्यक है या नहीं है फिर बच्चे को भी देंगे हम भी जिएंगे, सब कुछ होने वाला है तो ये हमको समझ में आ जाए कि बहुत टुकड़ा ले अगर आप आग ले चलना चाहते हो जिंदगी टुकड़े में नहीं मिलने वाली है ज़िंदगी पूरी चीज़ है है ना तो यदि आप पूरे के साथ क्योंकि वो तो प्रश्न आगे ये भी पूछेगा कि हम जी क्यों रहे हैं एक उम्र के बाद आप पूछते ही मेरे को शादी क्यों करनी चाहिए आप बोलते हैं नहीं इसलिए करना चाहिए बेटा तेरे पापा की इच्छा थी है ना दादाजी की इच्छा थी कि एक पोता देना ये आंसर नहीं हो सकता है, है ना शादी क्यों करना चाहिए उत्तर ही नहीं मिल रहा है तो ये समझ में आ जाए कि संबंध की पहचान यदि ठीक होगी तो निर्वाह ठीक होगा और जब पहचान पहचान का आधार बनेगा पूर्णता के लिए अनुबंध है अभी देखिए हाँ जी हो गई पहचान पूरी आगे बढ़े तो यह समझ में आए ये समझ में आ जाए गलती आप में नहीं है आप चाहते ठीक ही हैं लेकिन योग्यता नहीं है ठीक है ना चाहत गलत है ऐसा नहीं करें योग्यता नहीं है भैया लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ना कि बच्चे के हर क्वेश्चन का आंसर रहे चाहे वो दोनों में से कोई भी हो सकती है माँ भी हो सकती है वो पिता भी हो सकता है इसीलिए आप इसीलिए तो बच्चे आपकी बात सुनते नहीं है हमारी सुनते हैं क्योंकि हमारे पास सब प्रश्न का आंसर है तो सारे बच्चों को आपके पास लेके तो नहीं आ सकते ना भैया इसीलिए तो कह रहे हैं आप योग्य हो जाओ <laughs> नहीं नहीं मेरा ये कहना है आप योग्य हो जाओ बोल रहे हो लेकिन पॉसिबल तो नहीं है कि हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रहेगा कि जहां पर हम मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे या सही उसको ना बता पाए कुछ तो ऐसा होगा ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे विश्व में जितने क्वेश्चन है वो सारे हम मतलब जितनी चीजें उसके बारे में सारी जानकारी हो हमें ठीक है अब इसमें दो चीजों को अलग अलग कर लीजिए है ना देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो बच्चों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं एक मिनट एक मिनट से आराम से देखिए बच्चे के बाद दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं सामान को लेकर सुविधा को लेकर और जिंदगी को लेकर ठीक है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक मानव के पास सामान के बारे में पूरी जानकारी होती वो है वो जानकारी है वो ज्ञान नहीं है लेकिन जिंदगी से जुड़े हुए सारे प्रश्न जो हैं हाँ जी सुन लो दीदी एक ये भी झंझट है प्रश्न करके खुश हो जाते हैं प्रश्न करके खुश हो जाते, हो जाते अच्छा ये तो यहां पर कम है जब हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है खूब हंसी आती है उसमें क्या है ना वो जितने विद्वान बैठते हैं वो प्रश्न करके ऐसे गौरवान्वित तो, होते ऐसे सीना हो जाता उनका वो चलते फिर ऐसे हो है ना कई बार तो मैं जब जाता हूँ आईआईटी में जाना हो किसी कॉलेज में जाना हो तो मैं तो वो प्रश्न सुन के बैठ जाता हूँ फिर मैं बोलता हूँ उत्तर चाहिए क्या आपको तो बड़ा मजा आता है कि वो आदमी तो चला क्या प्रश्न पूछ के ऐसा यूँ सीना चौड़ा करके जा चला गया वो तो तो दीदी आपको उत्तर चाहिए चलो बहुत अच्छे से इसको समझना चाहिए माँ को वो विद्वान क्यों मानता है कि माँ रॉकेट चलाती है एरोप्ल चलाती है घर चलाती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा जन्म से ही सुखी होना चाहता है न्याय का याचक होता है देखिए कितना अच्छी घटना है कि माँ अपने बच्चे से जब भी बात करती है मुस्कुरा के बात करती है एक उम्र तक तो बच्चे को लगता है कि मेरी माँ इसमें बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है और मैंने अभी तक कुछ भी मजाक नहीं किया है मेरी माँ इस धरती के सर्वाधिक सुखी महिला है सुखी इंसान है कोई मां अपने बच्चे से शुरुआत में मुस्कुरा से कम में बात ही नहीं करती बच्चे को एक भ्रम होता है कि ये माँ ही सबसे सुखी है बच्चा भी सुख चाहता है इसीलिए सुख के अर्थ में ही मां को पहचान करता है और उसको अपना गुरु मानता है एक समय बाद कलाई खुल जाती है कि माँ भी रोती गाती दिखाई देती है उसको उसको तो लगता है कि शायद मां सुखी नहीं है बच्चा आपको जानकारी के आधार पर रिजेक्ट नहीं करता है बच्चा आपके जीने में जो सुख नाम की क्वालिटी नहीं है इसके कारण रिजेक्ट करता है जोर से बजा नहीं है तो फिर वो देखता है कि शायद पिताजी सुखी हैं, तो पिताजी को ठीक मानता है फिर देखता है पिताजी भी परेशान है है ना अब देखो कैसे होता है और एक छोटी सी कहानी <coughs> कोई भी मेहमान घर में आता है कोई भी मेहमान घर में आता है सभी बच्चों को अच्छा लगता है नेचुरल है मेहमान आएंगे बच्चे बड़े खुश होंगे मेहमान आ गए मुंह आ गई मम्मी मम्मी बोझी आ गई मम्मी मौसी आ गई है ना अब मम्मी का हाल देखिए अब मम्मी का हाल क्या अगर बुआ जी के सामने पड़ गए आई आई आई आई दीदी आओ ना आओ ना क्या हाल चला आओ आओ, आओ, आओ। बच्चे को लगता है वाह मम्मी को मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराट आ गई बच्चा अपने जिसको अपना मानता है दिन भर उसका चेहरा देखते रहता है उसको सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो जैसे उसने देखा कि माँ के चेहरे पर बुआ जी को देख के खुशहाली आ गई उसको बुआ भी अच्छी लगने लगी और माँ भी अच्छी लगने लगी अब यही माँ जो अंदर गई पानी लेने के लिए पीछे पीछे बच्चा भी चला गया माँ को पता ही नहीं कि बच्चा भी देख रहा है पता नहीं कंफ्यूजन खड़ा नहीं, नहीं हो हो होता है कि मां ठीक है या बुआ ठीक है यदि वो किसी कारण से बुआ को ठीक मान ले तो उस दिन माँ को रिजेक्ट कर देता है अरे तो ऐसी है। यदि अपनी माँ को ठीक मानने जाता है तो बुआ को उसको रिजेक्ट करना है इस प्रकार से हम कटिंग प्रोग्राम करते हैं पूरे रिलेशन उसके हम काट चले जाते हैं हमको पता ही नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमको तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं देश में अपना नाम करना है किसी को ज्ञान पाना है किसी को प्रमोशन करना है किसी को बड़ा जज बनना है किसी को बड़ा कलेक्टर बनना है किसी को क्या करना है किसी को क्या करना है यहाँ ज़िंदगी अब घर घर में बर्बाद हो जा रही हैं मानव को मानव से दूर करते जा रहे हैं पता नहीं क्या हम पाना चाहते हैं पता ही नहीं हमको अब यहाँ फंस गया अभी देखिए हम बोलते हैं संस्कार कहाँ से आते हैं आप देखोग ऐसे आते हैं कोई माँ अपने घर में सबकी सेवा करती है माँ लोग खिलाती पिलाती है, है और खुश रहती है उस बच्चों में देखिए खिलाना पिलाना खाना बनाना ये बनाना उन उन दीदियों के लिए उन भाइयों के लिए एकदम सरल सहज कार्यक्रम है किसी घर में यदि कोई माँ खाना बनाती है और कुर्ती रहती है दिन भर अरे क्या हो गया जिंदगी इसी खराब हो गई अब उसके बच्चे तय कर लेते हैं यदि मेरी माँ अच्छी है तो माँ दुखी किस कारण से है खाना बनाना तो खाना बनाना क्या चीज है बेकार चीज है मैं तो जिंदगी में कभी खाना बनाऊंगी नहीं या तो वो माँ को रिजेक्ट करे या खाना बनाने को रिजेक्ट करे पहले कोशिश वही करता है आदमी अपने संबंधी को बचाना चाहता है रिजेक्ट करना कोई नहीं चाहता है तो उस खाना बनाने को वो रिजेक्ट करता है चलो बेकार काम है बर्तन माँजना बेकार काम है खाना बनाना बेकार काम है है ना लोगों की सेवा करना बेकार काम है इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे कटिंग कटिंग प्रोग्राम है नहीं हो रहा है कटिंग होता जा रहा है और काट काट के काट काट के हमने उसको एकदम इस पूरी मानव जाति में कोई किसी का नहीं वाली जगह पर जाके खड़ा कर दिया अब बताइए कहा इसमें पूर्णता की बात आई आपका बच्चा आपको रॉकेट साइंस की समझ नहीं चाहता है जिंदगी की समझ चाहता है जिंदगी की समझ सुख के साथ जुड़ी हुई है सुविधा से जुड़ी हुई नहीं है आप कितने सुख से समाधान के साथ कितने संतोष के साथ कितने उन जिम्मेदारी को निभाते हो, दायित्व को, को निभाते और कर्तव्य को निभाते उससे ये सारा कनेक्शन है सच्चाई इतनी है ये कोई मध्य दर्शन कह दिया तो आपको मानना ऐसा नहीं है ना आपको जाँचिए देखिए समझ में आता है तो ठीक नहीं आता तो कोई बात नहीं समझ पाओगे तो कल से समझ में आएगा क्या गलती हमने की है बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, लोग हमें से शिकायत करते हैं मैं बोलता हूँ जाके मेरी गारंटी देख लो माँ बाप जिद्दी हैं जिनके माँ बाप जिद्दी उनके बच्चे जिद्दी स्कूल में आते हैं ऐसे इस एग्जाम्पल स्कूल वाले ऐसे बोलते हैं और घर वाले क्या बोलते हैं कि स्कूल में जाके बिगड़ के आ गया स्कूल वाले बोल वाले बोलते हैं घर से बिगड़ के आ गया है ना और घर वाले बोलते हैं स्कूल से बिगड़ के आया है ना और दोनों को रिजेट कर देता है कहाँ किसने आप बताओ आप खुद पढ़े कॉलेज में किसको आपने अपने सामने अच्छा माना सबसे बड़े तुरम तो आप ही थे है ना अब दो दोस्त और मिल गए उन्होंने कहा यार क्या बात है यार प्रांजय प्रांजल तुम्हारी तो बात ही अलग है हो गया चल चाय पीनी देखो क्या क्या खाना चल तो ये समझ में आ जाए ये तो सब कमियाँ की बात हो गई तो पूर्णता के लिए बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है तो उसको चाहिए विचार की पूर्णता आचरण की पूर्णता परंपरा की पूर्णता उसके लिए हमको कुछ वैल्यूज़ के साथ जीना है वैसे तो 30 मूल्य हैं इन 30 मूल्यों को हम लोग आगे जब आप मिलोगे विकल्प शिविर में अध्ययन शिविर में इसको हम पढ़ाएंगे डिटेल से अभी बेसिकली दो तीन मूल्यों को मैं पढ़ा देता हूँ है उसमें भी समय लगेगा काफ़ी सात तरह के संबंध है कुल सात तरह के संबंध उसको लिख देता हूं माता पिता बच्चे भाई बहन है ना भाई बहन संबंध भाई, भाई भाई भाई बहन दोनों सब एक ही तरह के हैं ठीक है गुरु शिष्य पति पत्नी मित्र मित्र नहीं नौकर मालिक नहीं, नहीं है।, है ना साथी सहयोगी उन नौकर मालिक थोड़ी है साथी सहयोगी और एक और है व्यवस्थापक और व्यवस्था व्यवस्थापित व्यवस्थापक और व्यवस्थापित ऐसे कुल सात तरह के संबंध हैं इनको हम आगे समझते हैं अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कुछ निश्चित अपेक्षाएं हैं संबंध में अभी सिर्फ नाम लिखें उधर उसको थोड़ा समझेंगे बाद में हर संबंध में सात तरह के संबंध हैं हर संबंध में निश्चित अपेक्षा है कैसी अपेक्षाए अनिश्चित नहीं है अपेक्षा विहीन कोई संबंध ही नहीं होता है जैसे पूर्णता की अपेक्षा है, है ना पूर्णता की अपेक्षा है अपेक्षा विहीन कोई संबंध होता ही नहीं अपेक्षा है अपेक्षाएं प्रियहित लाभ में चली गई तो हम बोल सकते हैं अमानवीय अपेक्षा हो गई अपेक्षाएं यदि पूर्णता की है समझ की है व्यवहार की है तो वह मानवीय अपेक्षा हो गई अपेक्षा विहीन संबंध है ही नहीं और उसको निश्चित है कितने हैं निश्चित कुल नौ तरह की अपेक्षाएं कितने तरह की अपेक्षा ऐसे नौ तरह की अपेक्षाओं को हम समझ सकते हैं और इसको आराम से जी सकते हैं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है देखिए दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हैं। अभी दूर से चलते हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगा दोनों अपने अपने टिकट कटा के बैठे एक सामने वाली सीट में बैठ गया एक इधर बैठ गया है ना दोनों अनजानी जगह से आए थे अनजाने थे लेकिन हमने अभी समझा ही था एक अच्छी डिस्टेंस में आने के बाद अपने आप ही वो एक परिवार बन गया क्या बन गया <coughs> परिवार बनते से अपने आप ही उसमें एक अपेक्षा खड़ी हो गई अब दोनों ही अयोग्य हैं उन अपेक्षाओं को देखने की योग्यता दोनों में नहीं तो दोनों समय अनइजी रहते हैं या नहीं रहते हैं? दोनों परेशान रहते हैं एक बार बार अपना सामान जमाता है फिर मोबाइल देखता है फिर रख देता है फिर बैठता है फिर अपना टच देखता है फिर कुछ करता है फिर कुछ करता है बड़ा अन इजी सामने एक आदमी बैठा है वो भी एक मानव है और आप एक निश्चित दूरी पे आ गए हो तो कुछ ना कुछ हाय हेलो होने की अपेक्षा वहाँ पर खड़ी हो गई है उसको इग्नोर कर रहे हैं ऐसे इग्नोर करते समय दोनों परेशान हैं या नहीं हैं या नहीं एक छोटा सा इंडिकेशन बता रहे हैं आपको जिससे पता चले जब भी दो मानव खड़े होंगे कोई ना कोई अपेक्षा खड़ी हो जाती अब दोनों ही उसको निभने की जगह में नहीं है है ना गलती से एक आदमी ट्रेन का ढक्कन खोलता है खिड़की खोलता है रेलवे डिपार्टमेंट से बात करता है आज बहुत गर्मी है क्या बात करता है आज बहुत गर्मी है अपने मन में बोलते बहुत गर्मी है आ सामने वाले आदमी ने यदि बोल दिया अरे भैया मई मही का महीना गर्मी तो रहेगी ना पेट का गुबार दोनों रिलैक्स हो गया अब दोनों की बड़ी यात्रा सुखद गिगरने वाली है एक छोटी सी अपेक्षा पूरी होगी तो आगे की यात्रा है ना सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आप देखिए उनकी यात्रा कैसे कटने वाली है, सामान किसका है ये पता नहीं कौन कौन लोग चले आते हैं उनको तमीज नहीं सामान कैसे रखना चाहिए टिकट कटा के बैठने से क्या होता है अब वो चलता रहा खटर पटर खटर पटर एक अपेक्षा यदि इग्नोर हो गई ऐसे एक अपेक्षाओं का पूरा संसार है ये नौ अपेक्षाएं साइकिल रूप से हमारे बीच में आती रहती हैं यदि हम इतने समझ समझदार का मतलब इतना सा है कि मानव मानव के बीच में जो अपेक्षाएं आए उनको ठीक से पकड़ो पकड़ने के बाद उसका समझो और उसके बाद निर्वाह कर दो यदि दो व्यक्ति के बीच में यदि एक व्यक्ति भी योग्य होता है तो अपेक्षा का निर्वाह होता है और दोनों ही खुश रहते हैं सी द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप इसमें दोनों का योग्य होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दो में से एक भी योग्य होता है तो संबंधों का निर्वाह होता है और दोनों ही सुखी रहते हैं देखने वाले को भी ठीक लगता है जो वहां दूर से देख रहे हैं उनको भी ठीक लगता है है ना सुन के भी ठीक लगता है संबंध वो जगह है जहां पर है ना अपेक्षाएं दो व्यक्ति के बीच में खड़ी हो रही है और उनको जो देख पाए वो निर्वाह कर ले निर्वाह करने में कोई भी करे दोनों ही संतुष्ट होते हैं ये मिलाके मोटी सिद्धांत की बात ही है ठीक है ना ऐसी अपेक्षाएं अनिश्चित नहीं है इनफाइनाइट नहीं है निश्चित हैं जब मानव का अध्ययन हो गया तो मानव मानव के बीच में अपेक्षाएं निश्चित हैं इसकी पहचान हो चुकी है कुल नौ हैं छोटी सी बात है पूरी शरीर यात्रा में किसी भी आयु वर्ग का आदमी मिलेगा अपेक्षाएँ कुल नौ प्रकार की हैं और ये अपेक्षाएं उसकी नहीं है मेरी नहीं है बल्कि यह संबंध की ब्यूटी है कोई भी निभ लो तो यदि मेरी योग्यता होती है तो मैं उन अपेक्षाओं को समझता हूं जीता हूं निभता हूं क्या अपेक्षाएं? पहली अपेक्षा है सम्मान अभी एक ही अपेक्षा हम पढ़ेंगे इस विस्तार से इस परिचय शिविर में क्योंकि इसको पढ़ने में कम से कम तीन दिन लगेंगे कितने दिन लगेंगे तीन दिन सम्मान की अपेक्षा को पढ़ने के लिए सम्मान क्या चीज है जब भी किसी मानव के साथ हम आते हैं मानव का मूल्यांकन करना चाहते हैं कौन है क्या है? है ना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं सम्मान का मतलब है स्वयं का मूल्यांकन वरुण भाई वरुण भाई आ गए वापस चले गए वरुण का मतलब यह होता है कभी आए कभी चले गए हवा समान मतलब स्वयं का मूल्यांकन मैं आपसे बात करने के पहले अपना मूल्यांकन करना चाहता हूं कि मैं क्या हूं हर समय मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या हूं स्वयं का मूल्यांकन किस आधार पर आचरण के आधार पर मूल्यांकन का स्केल क्या होगा आचरण कि इसको नापना होगा ये कितना इंच है तो क्या ऐसे नापेंगे यू नीड अ स्केल मानव को पहचानना है मेरे को अपने आप को पहचानना है तो क्या चाहिए एक स्केल चाहिए वो स्केल क्या है आचरण उसको हम समझते हैं ये समझ में आया <coughs> तो मूल्यांकन का स्केल क्या है आचरण आचरण का मतलब क्या है किस मूल्य के साथ जीता हूं मेरा चरित्र क्या है और मेरा नीति क्या है अभी कैसा मूल्यांकन करते हैं अभी हम कैसा करते हैं रूप से पद से बल से धन से और चालाकी से स्केल क्या बना भी? रूप पद बल धन चालाकी ये स्केल वेरिएबल है कि नहीं है ये स्केल वेरिएबल है रोज बदलता रहता है आपका रोज रूप रोज बदलता है पद रोज बदलता है बल बदलता है धन बदलता है, है ना ऐसा है कि नहीं ठीक है अगर इसके आधार पर सम्मान किया मूल्यांकन हुआ तब क्या हो गया अभी सम्मान हम पाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं तो कह दिया किसी ने पाना चाहते हो तो सम्मान दो सम्मान पाना और सम्मान देना दोनों ही सम्मान पूर्वक जीना नहीं है ये सम्मान नहीं है सम्मान ना पाने की चीज है और ना देने की चीज है सम्मान पूर्वक जीना है आप देखिए बचपन से आप अभी तक सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं उसका स्ट्रगल कर रहे हैं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको इस सम्मान की जो परिभाषा मिली आपको किसी ने बता दिया कि बड़ी गाड़ी होने पर सम्मान तो अपन बड़ी गाड़ी के पीछे भागे गाड़ी आ गई सम्मान नहीं आया ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बड़ी गाड़ी आ गई सम्मान नहीं हुआ बड़ी दाढ़ी का सम्मान दाढ़ी बढ़ा ली तो भी नहीं आया अच्छी साड़ी से सम्मान बढ़िया साड़ी ले आए तो भी सम्मान नहीं हुआ ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा तो सामान तो आ गया लेकिन सम्मान नहीं आया है।, है ना तो सामान से सम्मान को जोड़कर रखा हुआ है जबकि सम्मान हमारी मौलिक है। सम्मान के बिना हमारे को संतुष्टि नहीं होगी आज की इस दुनिया में किसी के पास रूप भी नहीं हो पद भी नहीं हो बल भी नहीं हो धन भी नहीं हो चालाकी भी नहीं हो उसका जीना संभव है बहुत मुश्किल है तो सम्मान पाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं कुछ छोटी मोटी कहानी तीन चार बता देता हूं फटाफट तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं आपकी कहानी ऐसी तो नहीं है है ना छोटी मोटी कहानी बहुत छोटी छोटी कहानी एक बुजुर्ग महिला रहती है गांव में ठीक है अब बुजुर्ग का क्या, क्या मतलब हुआ रूप गया कोई घर में रहा ही नहीं कोई मरमुरा के लोग अकेली बच गई कोई पद नहीं है शरीर में बल नहीं है जेब में दाम नहीं है चालाक ही उसको आती नहीं है उसको कौन पूछे गाँव में बताओ कोई पूछेगा उसको बड़ी परेशान सम्मानपूर्वक तो वो भी जीना चाहती है सम्मानपूर्क आप भी जीना चाहते हो बड़ी परेशान खूब परेशान गांव में जाए सबके घर में चली जाए मदद करने चले जाए किसी ने सुना था मदद करोगे तो लोग इज्जत करेंगे मदद करने जाए किसी घर में जा बर्तन मान लोग बोले ऐसे चली जाती इसको कुछ कामधाम नहीं है चाय पीने के लिए आई होगी है ना किसी के बच्चे के मालिश होने जाए जरूर नज़र ने, ने, लगाने आई होगी है ना कुछ कुछ भी करने जाए वो कुछ भी करने जाए तो जरूर कोई ने कोई घपलाए कोई नहीं पूछता उसको ऐसा होता है कि नहीं होता अब बड़ी तंग आ गई भाई उसने कहा जिंदगी सम्मान नहीं मिलेगा जिंदगी जीने से मतलब कह रहा तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं अब तो मर ही जाते हैं रात में उसने तय किया सुबह उठ के मरना है ठीक अब मरने की सोची लेकिन सुबह उसको एक आइडिया आया उसने सोचा तो एक प्रयास तो करना चाहिए मरने के पहले ये तो सुने ही था तो कुछ तो ऐसा करें एक बार देख के अध्ययन करें पूरी दुनिया के चल के सरिए तो पूरे गांव में वो घूमी घामी देखा उसने दिन भर एक दिन बाद मर जाएंगे जल्दी क्या है ना तो अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि लोग तो सामान के पीछे दीवाने जिसके बाद सामान उसको पूछते हमको कौन पूछेगा तो अपना उसको समाधान मिल गया तुरंत वो आई और अपना घर का सारा सामान इकट्ठा करा और उसको जाके बेच के आ गई और जो कुछ पैसा दिया उससे सब लेकर ले उधार उधार सब ले लोआ के एक सोने की अंगूठी बना के ले आई बड़े शान से कि अब रास्ता अपने को मिल गया अब बढ़िया ठाट से पहुंच गई भी घर पहुंच गई क्या करें अब सोने की अंगूठी घर में पहन के बैठी तो कौन सम्मान हो रहा है होता है क्या क्या करना पड़ेगा दिखानी पड़ेगी कहाँ दिखाना पड़ेगा बाजू वाले कहाँ जाना पड़ेगा बाजू वाले के गए भाई एक बहन के घर पहुंची और बहन कैसी हो आप बहन को कहाँ टाइम है ऐसे ये पति ये नहीं करता बच्चे सुनते नहीं है ना कुछ है नहीं जिंदगी में बर्तनी भांडे हैं है, और क्या है 10-15 मिनट बैठे कुछ नहीं निकला बाजू वाले के घर में तीसरे वाले के घर में गए चौथे वाले घर में किसी को बोला हाय है न सब करके देख लिया एक भी आदमी ने नोटिस ही नहीं किया कि कुछ अम्मा के पास कुछ बढ़िया सामान आ गया कुल मिला के शाम हो गई उसको लगा ये तो सब ये ये जो प्रयास था ये तो फ्लॉप हो गया आइडिया नंबर कौन सा आइडिया मौलिक आइडिया मरने वाला एक ट्राई मार के देखा नहीं हुआ रात हुई रात होने पे सोचा अब तो मर नहीं है सुबह मरने से चाहे अभी मर लो जब मर रहे तो रात भर क्यों जीना तो रात में झोपड़ी में आग लगाई बीच में खड़ी हो गई झोपड़ी में आग लगाई बीच में खड़ी हुई आग जब बढ़ी तो गर्मी लगी गर्मी लगी तो निकल के बाहर भाग गई अब क्या करें अब क्या किया जाए अब झोपड़ी में आग लगी तेज़ी से अब अब गांव वाले सब बचाने जुड़े है ना ऐसा लगता है गांव वाले बहुत मैंने बहुत ही दयालु हैं अरे सबके घर जुड़े हुए हैं एक ही घर की आग दूसरे घर में पहुंचेगी तो सब अपना दाना पानी लेके पानी वानी लेके दौड़े अम्मा खड़ी होके देख रही एकदम विरक्ति का भाव आ गया उसको कोई लेन नहीं है सब लोग उसकी झोपड़ी को बुझा रहे हैं अम्मा ऐसे चुपचाप खड़ी है अचानक उसको लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा इंसल्टिंग हो गया है ना ये तो थोड़ा ठीक नहीं लोग मेरी झोपड़ी को बुझा रहे हैं और मैं ऐसे खड़ी हूँ ये तो ठीक नहीं है तो उसने क्या क्या फटाफट -पट कहीं से वो बाल्टी वाली ढूंढी और उसने भी कोई बाल्टी में पानी भरा और सब लोग लाइन लगा के से फेंक रहे थे पानी उसने एक पानी ये सब फेंका और देखो योग चमत्कार वहाँ से जो आग थी वो आग अंगूठी में पड़ी और अंगूठी तुरंत चमकी और जो बाजू में एक महिला खड़ी थी उसको दिख गई अंधेरे में चमकती हुई उसने तुरंत पूछा अम्मा ये अंगूठी कब बनाई अम्मा को इतना गुस्सा आया मरी अगर दिन में देख लेती तो मेरी झोपड़ी बच जाती तो अम्मा की कहानी सुन के हसी आती है और अपनी कहानी हो तो हमने भी ये पूरी अपनी झोपड़ी बर्बाद कर दी सम्मान को ठीक से समझ नहीं पाए सामान के आधार पर सम्मान <coughs> दूसरी कहानी छोटी छोटी कहानी एक राजा बहुत दयालु किस्म के दयालु का मतलब यह बहुत दानवीर है दानवीर का मतलब यह है कि वो दोनों हाथों से धन को लुटा लुटाते रहते हैं जिसको जो चाहिए रहता है उसको दोनों हाथों से देते रहते हैं है ना जहां भी वो चले जाते हैं सारी पब्लिक राजा जी की जय राजा जी की जय प्रे, प्रे, राजा जी की जय चलता रहता है और राजा भी है ना हाथी पे सवार घोड़े पे सवार दोनों हाथों से जिसको जो चाहिए किसी ने बोल महाराज भैंस बोले ये ले जा ये ले ये सब दिया उसको और दे जाके शाम को बड़े घर में आके आराम से चेन के खाना खाते सोते कार्यक्रम चलता रहा अभी चलता तो कहीं से लूट पाट के तो आने ही पड़ता दूसरे राज्य से उसके बना चलेगा कैसे तो इनके सब बाकी सेना लूट टूट के करती रहती है चलता रहा काम धीरे धीरे क्या हो गया कि लोगों की आवश्यकता जो थी ना बहुत सारा सामान हो गया आवश्यकता से अधिक लोगों को हो गया है ना एक बार क्या हुआ एक मोहल्ले में से गुजरे रोज अलग अलग मोहल्ले में जाते हैं एक मोहल्ले में से गुजरे है ना? सब चल रहा है लेकिन एक भी आदमी निकल के बाहर नहीं आया, सुनमान राजा चले जा रहे राजा सुनमान चले जा रहे सुनमान समझ रहे ना कोई आए नहीं है ना अब है ना घर में लोग बैठे हैं अब एक पत्नी पति बोली सुनो सुनो और राजा बेचारा आया एक बार जरा जाके देखते लो अरे बोले तो वो तो पकला है, है, क्या क्या सामान कम है? राजा घर पहुंचे तो खाना ही नहीं पचे उनको अब उनको एक टेंशन हो, सीरियस टेंशन, क्या हो गया सीरियस का क्या करें तो मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई रात में कैबिनेट की मीटिंग रात में होती है सारे सीरियस मामले रात में निपटा जाते हैं ना सारे मंत्री सब सा आँख रोल आए क्या हो गया राजा को पकड़ा क्या हुआ क्या लफड़ा क्या है इसका तो बड़ा मंत्रिमंडल बैठा जी ऐसा बताओ राजा ने एक प्रश्न किया आज मैं यहाँ गया था वहाँ गया था और पता लगा कि कोई आए नहीं तो क्या मेरी लोकप्रियता घट गई तो लोकप्रियता घट गई से चिंता नहीं मेरे मेरे को बोले इसका मतलब ये कि मेरे दान में कोई कमी तो नहीं हो रही है कोई मैं दान तो कम नहीं कर दे रहा हूँ या मेरे से भी अधिक कोई दानी पैदा हो, हो गया दूसरा राजा आ गया काफी इस पे मंथन हुआ जी और मंथन होने के बाद कुछ निष्कर्ष में नहीं पहुंचा पहुंचा ही नहीं एक मंत्री वहां उंगरा पीछे बहुत देर हो गई जब उन्होंने कहा आप सोनो तो यार क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग बोले प्रॉब्लम क्या है बोले एहसास हो गया मेरे पास इसका हल है तुम लोग एक दो घंटे से लगे ये हो नहीं रहा है क्या हाल है हल नहीं बताऊंगा आम गिर खाओ गुटली गिरने से क्या फायदा पेड़ गिरने से ये बताओ कि कल कहां जाओगे इतना बता दो खाली बोले क्या करोगे तुम बताओ तो सही सब हो जाएगा तो राजा जी ने बताया कि भाई कल हम पीवड़ाए में जाएंगे ठीक है भाई मंत्री ने अपने चार छः गुर्गे बुलाए घुड़सवार कोड़े तलवार सब उनके दिए जाके पिवड़ाए वाले को खूब पीट पाट कर लूट बांट के आ जाओ तो भैया यही हुआ कि घुड़सवार आए पीड़वा में लूट पाट कर चले गए सुबह जब राजा जी आए पे पे पे पे तो पूरी जनता बाहर खड़ी थी राजा जी की जय हो हमारा साथ अत्याचार हो रहा है अन्याय हो रहा है हमारे को ये चाहिए हमारी भैंस ले गया हमारा सपना सामान ले गया राजा जी बड़ा खूंस फिर देना शुरू कर दी लो वाह अभी देखिए यही राजा जी जय है देखिये कैसे जय है आप और हम लोग सब लोग पूरे देश जो दुनिया मेहनत करता है अगर वो 100 परसेंट है बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देते हैं 50 परसेंट तो राजा जी की जय में चला गया काय में चला गया ये सुरक्षा में किसकी सुरक्षा कर रहे भाई आपके पास जो कुछ भी रेवेन्यू है पूरे देश का उसमें से 50 परसेंट डिफेंस में चला गया राजा जी की जय अभी तक चली रही है और बहुत इंटरेस्टिंग बात 20 से 25 परसेंट जो है वो काय में जाता है सरकारें जो पूरी दुनिया भर से लोन लाकर आपको जो सब्सिडी बांटती है क्या बांटती है सब्सिडी में गया मतलब ये सब्सिडी में गया लोन नहीं जितनी सब्सिडी दो रुपए चावल और ये और वो जो भी था ना सब्सिडी में 20% परसेंट पेमेंट जाता है 20% परसेंट पेमेंट जो है वह लोन में जाता है इंटरनेशनल लोन का मूलधन पेमेंट नहीं ब्याज इंटरेस्ट ये तीनों देखेंगे तो राजा जी की जय है इसमें ठीक है ना अब बच गया कितना 10% 10% में आप देखेंगे तो एक से दो परसेंट जो है वह एजुकेशन में चार से पांच परसेंट है डेवलपमेंट में उसके बाद फैसिलिटीज जितनी क्रिएट कर रहे हैं पानी बिजली ये सारा जो है ना ये इसके बीच में है डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑल इंक्लूडिंग एजुकेशन हेल्थ ये सब हमारा दस परसेंट से कम में हम काम कर रहे हैं बाकी पेमेंट कहाँ जा रहा है राजा जी की जय और हम बहुत तालि बजा रहे हैं अभी इसको पता करना पड़ेगा इसको पता करना पड़ेगा है ना कोई कोई कंट्री सेवेंटी परसेंट कर रही है जब सभी कंट्री कर रही है तो किससे सुरक्षा पा रहे हैं आप देखिए कोई कंट्री सेवेंटी परसेंट कोई एटी परसेंट और हमारे यहाँ के भी डिफेंस मिनिस्टर हर दिन हर दिन हर दिन बोल रहे हैं कि हमारा बजट बढ़ाइए हमारे पड़ोसी राज्य तो सेवेंटी खर्चा करने लगे हैं यदि हमारे पास ये नहीं आएगा ये तोप नहीं आएगी ये गोला नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये रॉकेट नहीं खरीदेंगे तो हम हम किसी भी दिन गुलाम हो सकते हैं तो हमारी सबकी मेहनत कहां जा रही है है ना ये भाई में चली गई ये राजा जी के जय में चली गई ये राजा जी के जय में चली गई अब बच, अब अपनी ही मेहनत से हम अपने ही अपना ही द, है ना इतना कम में हम काम चला रहे सबसे ज्यादा भाई किसको है, है? मान लेते सभी को है है ना तो ये समझ में आ जाए आपको जान बड़ा आश्चर्य लगेगा अभी नए नए जो इकोनॉमिक्स डेटा हैं आप देखिए है। वर्ल्ड की सभी कंट्रीयां कर्जे में डूबी हुई हैं सभी सभी तो किससे कर्जे में डूब गई हैं हाँ जी एक ही टो, एक ही टोपी जगह जगह घूम रही है जितने सिर में से गुजर गई वो कर्जदार होते चले गए क्या हालत हमारा क्या हमारा अर्थ तंत्र काम कर रहा है क्या हमारा राज्य तंत्र काम कर रहा है और वो एक एक आदमी की जो सम्मान की भविष्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, है ना सम्मान नहीं चाहिए ऐसा नहीं उसको सम्मान समझ में नहीं आया तो वो कहीं और से पाने के लिए जब चलते हैं तो इस तरह के तमाम पचासों सैकड़ों हजारों लाखों काम हम करते हुए देखते रहते हैं क्योंकि सम्मान हमको समझ में ही नहीं आया कि मानव का सम्मान क्या है ठीक है ना वैसे और भी बहुत सारी कहानी है उनको कट कर देते हैं अभी मोटे मोटे रूप में अपन आते हैं यदि मुझे ये समझ में आ जाए है ना कि सम्मान क्या है तो हम सम्मानपूर्वक जी सकते हैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा नीचे झुकने की इच्छा नहीं हो रही तो एक मूल्य हम समझ रहे हैं सम्मान है ना आचरण के आधार पर सम्मान है आप खुद देखिए मेरी बात मानिएगा मत आप ये सोचते रहे कि आप जब सम्मानित होने के सोच रहे तो आप ये सोचिए कि कोई अच्छी गाड़ी कोई अच्छी साड़ी कोई अच्छा बंगला कोई अच्छी स्किल के आधार पर लोग आपका सम्मान करें आपने कभी किसी को गाड़ी के आधार पर सम्मान किया आपने तो उसको सम्मान किया जिसके कारण आपकी जिंदगी में कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया हो यही से रास्ता निकलेगा विटनेस आप खुद करिए तो चरित्र के आधार पर सम्मान की बात है है ना और चरित्र को यदि हम ठीक से पहचानते नहीं हैं तो सम्मानपूर्वक जीना बनता नहीं है पूरी जिंदगी हम प्रमोशन इसलिए नहीं पाना चाहते सिर्फ कि तनखा बढ़े बल्कि प्रमोशन पाने के पीछे एक और ख्वाहिश रहती है यार सम्मान बढ़े क्योंकि जो सम्मान हमको मिल रहा है उससे हमारी संतुष्टि नहीं हो पाई तो हम चाहते हैं कि और हो तो इसीलिए सम्मान को समझना जरूरी है तो सम्मान के तीन कंपोनेंट हैं है ना ये अनुभव के आधार पर ही कहा जा रहा है समझा जा रहा है मूल्य हैं ये मूल्यों में तीस तरह के मूल्य हैं इन मूल्यों के साथ जीता हूँ तो सम्मानपूर्वक जीना है उसमें से एक मूल्य सम्मान भी है तो इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं अभी बात कर दूसरा मुद्दा है चरित्र चरित्र के पुनः तीन कंपोनेंट हैं इट ना कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स वन इज स्वाधान में जीना जब तक मैं स्वधन पूर्वक जीता नहीं हूं मैं अपना ही सम्मान नहीं कर पाता जब तक नौकरी व्यापार में जीते हैं नौकरी व्यापार पर धन में जीना है स्वधन में जीने का क्या मतलब उसको पहले समझ लेते हैं स्वधन का मतलब हुआ प्रकृति पर श्रम करके जो प्रतिफल प्राप्त हुआ वो प्रतिफल हमारा अपना धन है स्वधन है है ना तो श्रम के कंपोनेंट में श्रम के अनुपात में जो जो भी उत्पादन हुआ है उसके उसके आधार पर प्रतिफल की बात है जो भी सेवा प्रोवाइड किया है उसके आधार पर प्रतिफल की बात है कैसे देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे देखें इसको एक डॉक्टर ने एक बाईपास सर्जरी किया कितना सर्जरी किया एक बाईपास सर्जरी किया बाईपास सर्जरी करने में मेहनत लगा दो घंटा तो उसको प्रतिफल कितना मिलना चाहिए दो घंटे के हिसाब से जो भी इसका कैलकुलेशन होगा मिलना चाहिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एक किसान ने एक कुंटल गेहूं गाया। उसके लिए जितना मेहनत लगा उसका आंकलन करना पड़ेगा है ना और इनके इनके आधार पर इसका प्रतिफल सेट होगा अभी क्या हो गया किसान के द्वारा जो मेहनत किया गया है ना उसका आंकलन नीचे डॉक्टर साहब का आकलन ऊपर तो अगर डॉक्टर साहब को अपनी मेहनत से अधिक मिला तो किसके हिस्से में से गया किसी और के हिस्से में से गया किसान हो सकता है इलेक्ट्रीशियन हो सकता है गाड़ी चलाने वाला सकता है बस चलाने वाला हो सकता है जिनकी मेहनत में से वो भाग हमने इस प्रकार का डिजाइन बनाया कि वो भाग टूट टाट के उसके पास चला गया तो इस प्रकार से गलती हो गया ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया कि नहीं तो आप लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर बनने में तो बहुत मेहनत लगी थी आ? हाँ डॉक्टर बनाने में डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत करना पड़ती करनी पड़ती कि नहीं करना पड़ती कितने साल मेहनत करना पड़ती है साढ़े साल और किसान बनने सीखने में कितने साल मेहनत करना पड़ती है एक महीना एक महीने वाला सज्जन कौन है कभी खेत में गया भाई अरे जिसकी पढ़ाई महंगी उसकी फीस महंगी नहीं है जो आगे जाके ज्यादा कमाने वाला उसकी है उसकी पढ़ाई महंगी है उल्टा है कहा आगे जाके जो ज्यादा कमाने वाला है इस पढ़ाई से उसलिए उसकी पढ़ाई महंगी है बाकी कुछ नहीं तो डॉक्टर बनने में मेहनत नहीं लगती ऐसा नहीं करें डॉक्टर की उपयोगिता है या नहीं है डॉक्टर की उपयोगिता है कि नहीं है मानव परंपरा में डॉक्टर की उपयोगिता है देखो किसान से ज्यादा नहीं ऐसा नहीं कर सकते जब दिल का दौरा पड़ता है ना तब उसकी उपयोगिता है जब भूख लगती किसान की उपयोगिता है जब बच्चा पढ़ने जाता टीचर की उपयोगिता है अरे मेरे भाई <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> किसान का किसान हो जाना उसकी उपयोगिता है या नहीं है यदि मैं अपनी उपयोगिता को दूसरे की उपयोगिता से अधिक मानने जाता हूं, तो ये दीनता है कि क्रूता किसान की भी उपयोगिता है डॉक्टर की भी उपयोगिता है इंजीनियर की भी उपयोगिता है हो सकता है बहुत सारे डिसिप्लिन ऐसा हो जिसकी उपयोगिता नहीं हो जैसे कम जैसे हम बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है इसकी उपयोगिता पर अपने को अभी बैठ के सोचना पड़ेगा हो सकता है इंस्पेक्टर इनकी उपयोगिता है या नहीं इनको भी सोचना पड़ेगा हो सकता है अकाउंटेंट है ना इनकी उपयोगिता है या नहीं इनको अपने को सोचना पड़ेगा किस प्रकार से होगी नहीं होगी उसको आगे विचार करेंगे लेकिन किसी भी मानव परंपरा में कितना भी आदमी ध्यान रख के खाए पिए है ना बीमार होने की संभावना रहती है कभी भी कोई परम्परा बिना चिकित्सक के नहीं रह पाएंगे हम है आप ही लोग यहाँ आए अध्ययन करने के लिए आप ही में से दस पंद्रह लोग बीमार हो गए मैं ही अध्ययन कराने बेटा मैं बीमार हो गया जी तो है ना रोटी की जितनी आवश्यकता है भूख लगने पर बीमार होने पर दवाई की उतनी आवश्यकता है डॉक्टर की उतनी आवश्यकता है यदि इन उपयोगिताओं को हम समान रूप से पहचानेंगे तो द्वेष नहीं रहेगा इसी को बोलते हैं न्याय पूर्वक सोचना जब कभी एक पलड़े पर ज्यादा वजन दे दोगे उसी को बोलते हैं अन्याय द्वेश तो डॉक्टर का डॉक्टर होना भी उपयोगी है इंजीनियर का इंजीनियर होना भी उपयोगी है किसान का किसान उपयोगी होता है ये उपयोगी है अब देखिये बड़ी सुंदर बात है बहुत ही सुंदर बात है यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आप गदगद हो जाओगे क्या यह बालक पैदा होते से डॉक्टर था नहीं था तो क्या यह समाज के उपयोगी था किसान का बच्चा पैदा होते से किसान था क्या क्या समाज के उपयोगी था नहीं था तो किसी भी बालक को डॉक्टर बनाया इंजीनियर बनाया किसान बनाया किसने समाज ने तो समाज के प्रति वह कृतज्ञ हो गया कि समाज ने उसमें एक उपयोगिता को स्थापित किया यहां तक कि जितनी मेहनत हुई थी उसका पेमेंट मिल गया पेमेंट एक बार तो न्याय पेमेंट बार बार तो अन्याय इसी समाज ने मुझे इंजीनियर बनाया है ना तो इंजीनियर बनने का घमंड खत्म हो गया ना और मैं उपयोगी तभी हो पाया जब मैं इंजीनियर बना तो समाज ने हमको इंजीनियर बनाया हमारी उपयोगिता तभी स्थापित हुई तो इसके लिए जो कुछ मेहनत हमने की थी उससे ज़्यादा मेहनत किसने की तो यहाँ तक का सारा हिसाब किताब बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है तो डॉक्टर जब डॉक्टर बना इंजीनियर जब इंजीनियर बना किसान किसान बना है ना घर में खाना बनाने वाला कोई सीखा तो ये सब जो भी सीखने का जो दाम था इसका पेमेंट हो चुका अब बराबर हो गए सब अब जब सब बराबर हैं शोधन की बात हम कर रहे हैं जब सब बराबर हैं हमारे यहां इसी नियम से हम काम करते हैं यहां पर जो करते हैं अब अब जितना काम हम करते हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन तो डॉक्टर साहब ने दो घंटे में एक ऑपरेशन किया है ना गाय पालने वाले ने एक लीटर के लिए मान लो एक लीटर दूध के लिए आधा घंटा काम किया एक लीटर उत्पादन दूध कितने में हुआ मान लीजिए उदाहरण के ले रहे हैं एक लीटर दूध कितने घंटे में उत्पादित हुआ मान लीजिए तीस मिनट में और एक बाईपास सर्जरी कितने देर में उत्पादित कितने देर में हुई दो घंटे में तो यदि इनके बीच में एक्सचेंज होना है तो कैसा होगा एक बाईपास सर्जरी एक उदाहरण बता रहा हूं इजिकल टू कितना चार लीटर दूध यदि आपने चार लीटर दूध डॉक्टर को नहीं दिया तो डॉक्टर के साथ अन्याय हो जाएगा डॉक्टर के साथ अन्याय हो जाएगा मूल्यांकन करें मूल्यांकन अभी ऐसा है क्या हमारे समाज में इसी का नाम विसंगति है इसी का नाम विसंगति है दो लाख दस लाख पंद्रह लाख अट्ठारह लाख बीस लाख है ना ये विसंगति है अरे मेरे भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे यहाँ डेटा देखना आप गोशाला जाते हो ना एक उदाहरण किया गाय के साथ अन्याय कहाँ से हो गया चार लोगों ने सुनिए सुनिए सुनिए चार लोगों ने हर दिन चार घंटे काम करके पूरे साल में इतना नंबर दूध बनाया तो एक लीटर दूध का वैल्यूशन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अब दूध में घास भी खिलाई तो इतने लोगों ने घास पे काम किया उसको भी जोड़ देंगे अनाज खिलाया तो अनाज पे कितने घंटे काम हुआ उसको भी जोड़ देंगे ये सबको हम जोड़ते हैं आप इसको समझ के जाइएगा पूरा हमारे पास डेटा है इसका एक आदमी ने लौकी लगाया तो लौकी पर कितना मेहनत लगता है है ना अभी क्या हो गया श्रम का सम्मान नहीं कर रहे हैं जब श्रम का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो तो स्वधन में नहीं जी रहे हैं पर धन में जी रहे हैं जान के ज्यादा समय लिया है ना ऐसा नहीं होता ना उसका पूरा ट्रेनिंग होता है जान के समय नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ दूध उगाते हैं लोकी उगाते हैं गेहूँ उगाते हैं तो पूरी दुनिया में जितने लोग आते हैं उसका अध्ययन करते रहते हैं ऐसा थोड़ी कि हम अकेले बैठ के कुछ भी कर देंगे है ना और भी लोग कैसे उगाते हैं उसकी तकनीक क्या है उसका स्टाइल क्या है काम करने का वो सबका अध्ययन करते हैं अध्ययन करके जो बेस्ट टाइमिंग है उसको पकड़ते हैं कुल मिला के ये समझ लो टाइम से नहीं है ये कुल मिला के ह्यूमन एफर्ट की बात हो रही है तो प्रकृति पर श्रम का प्रतिफल चाहिए यदि इस प्रतिफल के आधार पर हम चलते हैं तभी स्वधन पूर्वक जी रहे हैं, यदि हमने अपने श्रम से अधिक लिया तो किसी ने किसी की जेब कटी है पक्का मान लीजिए इसी को बोलते हैं शोषण है ना ये थोड़ा समझने में भारी पड़ेगा लेकिन इसको हम समझ सकते हैं इस पर हम लोग तो काम ही कर लिये बहुत आगे चले गए हम तो इसमें है ना तो ये समझ में आ जाए कि स्वधन पे जीने के लिए ये एक मुद्दा है प्रतिफल से अर्जित धन पर जीना दूसरा परिवार से प्राप्त धन भी आपका स्वधन है तीसरा समाज से प्राप्त पुरस्कार इसको भी पुरस्कार को भी स्वधन की कैटेगरी में जोड़ा जाता है ये बात समझ में आई एक मान लीजिए किसी बालक ने कुछ बढ़िया काम किया कोई नया रिसर्च कर दिया हम सब मिलते हैं और पुरस्कार देता है कोई शॉल दे देता है कोई श्रीफल देता है कोई कुछ गिफ्ट करता है वो भी उसका धन है वो परधन नहीं है तो परधन को लेकर कई सालों से अपन बहुत कन्फ्यूजन में जी रहे हैं परधन अपने को ठीक से समझ में आएगा जब तक हम स्वधन में नहीं जियेंगे सम्मानपूर्वक नहीं जियेंगे सम्मानपूर्वक नहीं जियेंगे सुखी नहीं रह सकते शोषण से प्राप्त आय से एक से अधिक कोई भी सुखी नहीं है ये समझ में आ गया एक भी सुखी नहीं होगा एक से अधिक कोई भी पूरी प्रक्रिया में हो कोई सुखी नहीं हो सकता है ये बात समझ में आ गई अभी क्या हुआ थोड़ा और समझा देते हैं अभी ऐसा हुआ एक मोबाइल पर कुल एफर्ट कितना लग रहा है अगर उसको हम ध्यान देंगे और उसको मेहनत को जोड़ेंगे तो किसी भी मोबाइल की कीमत जो खराब से खराब मोबाइल है उसकी कीमत होगी तीन सौ रुपया और जो बहुत अच्छा मोबाइल होगा उसकी कीमत होगी पंद्रह सो रुपया, रुपया, रुपया। cool. और जो अच्छा मोबाइल है वो तीस हजार में चालीस हजार में और जो खराब मोबाइल इसको बोलते है वो बिकेगा हजार रुपये में ग्यारह रुपये में ये बात समझ में आई इस प्रकार से अब मोबाइल का दाम हमने वेल्यूशन उठ कर दिया और गेहूँ का दाम वहीं के वहीं जैसे मेरी जब तनख्वाह शुरू हुई थी जब मैंने नौकरी काम शुरू किया तो मेरी तनख्वाह थी इक्कीस रुपया है ना और गेहूं का दाम था उस समय आठ सौ रुपये कुंटल सात सौ रुपये कुंटल सात सौ मानो तो सात इक्कीस एक, एक तनख्वाह में मैं तीन कुंटल गेहूं खरीद पाता था है ना जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरी तनख्वाह हो गई थी एक लाख रुपया है ना तो हमारे श्रम की कीमत तो इतनी बढ़ गई जबकि काम हमारा प्रमोशन होते होते कोई काम नहीं हमारा एक समय के बाद कोई काम ही नहीं बोलना ही काम है कहीं साइन करना काम है बोलना और साइन करना ये कोई काम है है ना जो भी है चलो मान लिया <coughs> है ना चार घंटे आठ घंटे मान लो साइन ही कर रहा है तू चार घंटे आठ घंटे तो कर ही रहा है ठीक तो किसान भी घंटे काम कर रहे हैं उसका काम तो कम नहीं हुआ अब हमारी तनख्वाह जब होगी लाख रुपया तो गेहूं का दाम हो गया अठारह सौ तो गेहूं के दाम में कितनी वृद्धि हुई दो गुना ढाई गुना है ना? और हमारे हमारे दाम श्रम की वैल्यू कितनी बढ़ी पचास गुना ये शोषण हुआ है कि नहीं हुआ ये कहां से आएगा शोषण सरकार देगी ये सरकार नहीं दे सकती है सरकार तो खुद आपसे लेती है हमने ऐसे डिजाइन बना रखे हैं जो सबकी पॉकेट में से कट कट के माल हमारे पास आता है वो कौन किनके पास करता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक कटता है किसान की पॉकेट है ना इसीलिए किसान आत्महत्या करते हैं इस बात में मूल विसंगति ये है जिसको हम इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं हाँ जी किसान इतने हैं कि मतलब देश की 60-70 परसेंट आबादी खेती पे डिपेंडेंट है पहले अस्सी थी अभी कुछ घटी अब पचास से कम है सर हाँ घटी लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर अभी भी इतने नहीं है कि जितने किसान हैं जितना हर साल हम एफर्ट करते हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन इस साल बढ़ जाए इस चीज का प्रोडक्शन इस साल बढ़ जाए उसका प्रोडक्शन हम बढ़ाते चले जाते हैं डिमांड के मुकाबले प्रोडक्शन ज्यादा है सब्जी का रेट इसलिए नहीं मिलता प्रोडक्शन के मुकाबले उत्पादन ज्यादा है लेकिन जितनी डॉक्टरों की डिमांड है उसके मुकाबले हम डॉक्टर बहुत कम तैयार कर पाते हैं इस वजह से उनका बाजार में दाम ऊंचा बना हुआ बना रहेगा जब तक हम विसंगति के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा जमीन को उत्पादन के लिए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए लगाते जाएंगे तब तक रेट नीचे रहेंगे हम उसमें कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सोच लें डॉक्टर आत्महत्या नहीं करते किसान करते इसीलिए करते हैं कि उनको वो ज्यादा है डिमांड से ज्यादा उत्पादन है ठीक है बहुत अच्छा <coughs> ये बहुत अच्छी बात आपने कही आगे बढ़ें बात करें उस पर इसके मूल कारण में जाएंगे भाई हमारे बीच में ऑर्गेनाइजेशन की कमी है है ना? हम आज तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उगाना क्या है कितना उगाना है हमने ये सब काम छोड़ रखा है किसके ऊपर पैसे के ऊपर जिसको जिस काम में पैसा जितना मिलेगा उतना वो काम करेगा नहीं मिलेगा नहीं करेगा ये पूरा कार्यक्रम क्या बना रखा हुआ है बन गया है बना के कोई जानबूझ कर रखता है ऐसा नहीं है जब तक व्यवस्था नहीं है तो क्यास ही है इस पूरे क्यास में क्या हुआ है हमारी अपनी आवश्यकता क्या है हमारे बीच में बैठ के आज तक तय नहीं हुआ है हमारे में से कई लोगों को लगता है कि सरकार तय करती है सरकार भी तय नहीं कर पाती क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है हम कैसे तय करेंगे कोई संबंध की स्पष्टता ही नहीं है नीयत पर डाउट ही है तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं ना ये बिल्कुल ठीक बात करें कि एक आदमी को पैसा मिल गया इस बार सोयाबीन में उसने लपेट के सोयाबीन बोई सोयाबीन का बम्पर प्रोडक्शन हो गया आप सोयाबीन किसी को चाहिए नहीं इसकी मेहनत का क्या हुआ इसने क्या मेहनत नहीं किया क्योंकि कोई मैकेनिज़्म हमने बनाया नहीं है इसीलिए क्या नहीं व्यवस्था जो कहा था ना व्यवस्था व्यवस्था के बिना अभी ये संतुलन को हम पहचान ही नहीं पाएंगे कुल कितना सोयाबीन चाहिए था इसको तय करे बिना सिर्फ दाम ये चीज़ें तय करेगा तो ये ऐसा ऐसा होता रहता है हमेशा इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि श्रम का मूल्यांकन नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी को अपने श्रम के बराबर नहीं मिलना है बल्कि इसमें कमी इस बात की जो भाई करें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि कुल कितना उगाया जाना है कुल किस तरह की कितनी चीज़ें उगानी हैं इसको हम लोग आज तक निर्धारण नहीं कर पाए हैं तभी मैंने कहीं लिखा था आपने देखा होगा छः पॉइंट लिखे हैं है ना पहले समाधान होगा हम संबंध पूर्व जी पाएंगे तभी ये तय कर पाएंगे कि कुल क्या कितना कैसे कब उगाना है नहीं तो वो हो ही नहीं पा रहा है दाम के चलते हम दौड़ते रहते हैं है ना एक और बात फिर मत कहिएगा कि माइक मेरे पास रहता है अभी मंगाया मैंने कहीं से जी जी आ... <laughs> मेरे मुझे कहने की मैंने उन्नीस सौ उन्नीस सौ में मैंने ट्वेल्थ की थी हाँ जी। दिल्ली में जी। उस समय यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में साठ सीटें थी साठ हजार स्टूडेंट एडमिशन ले सकते थे उस बात को आज 30 साल बीत गए और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लाख बीस हजार सीटें सिर्फ यानी कि 30 सालों में दिल्ली की आबादी साठ लाख से तीन करोड़ हो गई और सीटें कितनी बड़ी सीटें बढ़ी साठ हजार से एक लाख बीस हजार हमेशा विसंगति उस हिसाब से हम अपने पास सुविधाओं को तैयारी नहीं करते मेरे टाइम पे सत्तर में एडमिशन मिल जाता था अभी नाइनटी में मिलता कारण क्या है सीटें ही नहीं है इसीलिए गला प्रतियोगिता हो गई उसी हिसाब से जनसंख्या के रेशों में सीटें बढ़ती तो ये समस्या नहीं खड़ी होती हाँ। यानी कहीं ज्यादा उत्पादन कहीं जानबूझ के कम इसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं ये ये दृष्टांत ठीक ही है आपका अभी एक और एक और नजीर इसके उल्टा भी बताते हैं है ना आई पहले पाँच पाँच आई है ना? आवाज गई हेलो आ गई आई आई है ना? अब ये मांग उठती है कि आईआईटी कम पड़ रही हैं ठीक अभी सरकार ने और कुछ आई बढ़ा दी अभी देखिए सब सरकार के हाथ में ऐसा मत मानिए है, है ना क्योंकि कहीं ना कहीं गहरे संकट हैं जब तक उनको हम ठीक से समझेंगे नहीं तभी हल नहीं हो रहे अब आईआईटी बढ़ जाने से आईआईटी से निकलने वाले लोगों की संख्या तीन चार गुना बढ़ गई तीन चार गुना बनने के बाद अब जॉब का प्रॉब्लम हो गया जो मिनिमम पैकेज किसी आई वाले का एक लाख रुपया पर मंथ का था आज वो बीस हज़ार चला गया अब आईआईटी वाले में कंपटीशन शुरू हो गया आप क्या करें इसका मतलब यही हुआ कि दोनों ही बातें सही हैं ये जो कह रहे हैं वो भी सही है और मैं जो कह रहा हूँ ये भी सही है कहीं ना कहीं गहरे असंतुलन है इस असंतुलन को ठीक से हमको समझने की जरूरत है ये सम्मानपूर्वक जीना नहीं है हमारा एक छोटा उदाहरण करते हैं कि कैसे ये इतने कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं इसको भी अपन यहाँ पर बैठ के ठीक से समझ सकते हैं कि कहाँ से ये हो सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं अभी हमको कुल कितना चाहिए इसको हम पहले पहचान लेते हैं हमको कुल कितना चाहिए हम मार्केट विहीन जीते हैं जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमारे बीच में कोई व्यवस्था को हम ठीक से पहचान नहीं पाएंगे मार्केट का मतलब क्या सामान लेन-देन नहीं करना इसको मार्केट नहीं कहते हैं। उसको तो विनिमय कहते हैं एक्सचेंज <coughs> अभी कैसा है एक छोटी सी बात आपको शर्ट चाहिए रहती है और आपको ही नहीं पता रहता कौन सी शर्ट चाहिए कब चाहिए कितनी चाहिए कब लेने जाओगे कब नहीं लेने जाओगे आपकी एक शर्ट की चाहत को पूरा करने के लिए पूरे शहर में सैकड़ों हजारों दुकानें खुली रहती ये भी एक सच्चाई हमारी तरफ से देखेंगे जनता की तरफ से तो भी ये सच्चाई हमने स्पष्ट नहीं किया कि कुल किस तरह की शर्ट चाहिए कितने वैरायटी की बन गई वेरायटी नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं कह रहे आप पहले बता देते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गहरे मिस मैचेस है ये मिस हम कब बात कर पाएंगे अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है है ना इस मुद्दों पर ये सारे गहरे मिसमैचेस पे हम बात तभी कर पाएंगे जब हम ये जो पक्ष विपक्ष सरकार जनता अपना पराया हिंदू मुस्लिम इससे हम अगर थोड़ा ध्यान हमारा पूरा हो इससे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सारे मुद्दों को जो व्यवहारिक मुद्दे हैं जिसके कारण हमारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है उन सारे मुद्दों को हम लोग ठीक से समझ सकते हैं ये ये बात को अभी इतना कह के यहाँ पर रोका जा सकता है क्योंकि काफ़ी लंबे मुद्दे हैं लेकिन ये हमारा आश्वासन है कि इन सभी मुद्दों का एक निश्चित निश्चित हाल है एकदम निश्चित हाल है है ना यदि हम पूरे देश के लोग अगर इसको पहचान पाएँ कि कुल हमारे देश में कुल कितनी चीज़ों की आवश्यकता है कितनी मात्रा की आवश्यकता है प्रदेश के लोग अगर हम ये पहचान पाएँ कि पूरे प्रदेश के रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी मात्रा की कितने वेराइटी की है फिर अगर हमारे बीच में दाम पैसे के आधार पर इन सामान का मूल्यांकन ना करते हुए उपयोगिता के आधार पर यदि मूल्यांकन करने के सिस्टम हम डेवलप करते हैं तो हम आपस में बैठ के तय कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर 25 परिवार ये तय करते हैं कि हमारी कुल जरूरत कितनी है उतने को उत्पादित करते हैं तो ये जो मार्केट में जाना और अधिक हो जाना और कम हो जाना इससे मुक्त रह सकते हैं हम हमारी जरूरत से अधिक उगाते ही नहीं हम हमारे अधिक से अधिक प्रोडक्शन ही नहीं करते जरूरत से अधिक है ना तो कुल जरूरत हमारी कितनी है 25 परिवार की उसको आंकलन करते हैं कुल जरूरत हमारी 200 परिवार की कितनी उसको आंकलन करते हैं कुल जरूरत एक गांव की कितनी है उसको आंकलन करते हैं कुल जरूरत पूरे देश के मान लो ये मध्य प्रदेश के पाँच हज़ार से ऊपर गांव है तो कुल इसकी आवश्यकता कितनी है इसका आंकलन करके यदि उतनी सीमा में यदि हम उत्पादन को पहचानने जाएंगे तो दो फायदे होंगे एक तो दाम ऊपर नीचे करने के जो झंझट है इससे हम मुक्ति पा सकते हैं नंबर एक नंबर दो नंबर दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है नेचुरल रिसोर्सेस को हम बचा के रख सकते हैं है ना इससे कम में नेचुरल रिसोर्स बचने वाला नहीं है <clears throat> इससे कम में नेचुरल रिसोर्स बचने वाला नहीं है एक तरफ हमने जिंदगी को एक तरफ हमने जिंदगी की सफलता सुविधाओं के आधार पर बना के रखी है एक तरफ क्या करें जिंदगी की सफलता लाइफ मतलब सुविधाओं के आधार पर हमने बना कर रखी है दूसरी तरफ हमारी आवश्यकता कहीं की कहीं खड़ी है आज कोई डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद अब सरकार बोल भी थी उनको जाके गांव में सेवा देना है सबसे कष्टदायक पीरियड है उनके लिए सबसे कष्टदायक बोलते हैं हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा इसका मतलब गहरे संकट कहीं और भी हैं वो भी देखो तो गहरे मिसमैचेज कहाँ से हो रहे हैं क्योंकि मानव का ठीक से अध्ययन हम नहीं कर पा रहे हैं तो मानव की कुल आवश्यकता को नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंध पूर्वक जीना हमको आ ही नहीं रहा है आज भी है ना कुल आवश्यकता हमारी क्या है उसको हम पहचाने नहीं कर पा रहे ट्रेड ट्रेड कैसे चल रहे हैं आप देखेंगे इतना आपको दुख होगा आप ये बाईपास रोड है देखिए इसमें से बंबई से सामान दिल्ली जाता है मतलब दिल्ली इधर है बंबई इधर है ना बंबई से दिल्ली गया दिल्ली से बंबई गया आप दोनों ट्रक को रोकवा के एक बार अध्ययन करिए देखिए आपको बड़ा कौतूहल होगा दुख होगा कि एक सामान वही सामान दिल्ली से निकला बंबई के लिए और पता लगा इन्हीं ट्रकों में किसी में से कोई सामान है ना बंबई से जा रहा है दिल्ली के लिए हमारे बीच में चूँकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और नेचुरल रिसोर्स हम अठन्नी चरनी एक सेट ने फोन लगाया क्या भाव है बोला छः रुपये पच्चीस पे से अरे आपने यहाँ भाड़ा मिला के छः पैंतालीस बिक रहा सात में है ना भेज दे उसने तो ऐसे जैसे वाक्य निकाला भेज दे आप देखिए कितना इसमें काम हो रहा है एक आदमी अपना पूरा जान लगा रहा है ट्रक उठा के चल रहा है ना अपना शरीर खराब कर रहा है डीजल जल रहा है पेट्रोल जल रहा है है ना इतना सारा नेचुरल रिसोर्स में चला 25 पैसे के लिए वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके फिर फोन आ गया दिल्ली में है ना भाव कम हो गया बम्बई में बढ़ गया तो बोला वापस भेज दे तो ये हम ये कौन सा मजाक कर रहे हैं हम लोग है ना ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम में कोई सिद्धांत भी है कि नहीं है तो हमको ये सोचना पड़ेगा है ना कि ये सारे मुद्दे एक से एक जुड़े हुए हैं और इन सब को कड़ी से कड़ी जोड़कर हम समझने जाएंगे तो बहुत निश्चित रूप से समझ में आएगा सारी विसंगतियों को हम समझ सकते हैं और उसका हल को पहचान सकते हैं उसके लिए पहली जरूरत इस बात से है कि हमको ये समझ में आ जाए कि मानव संबंध पूर्वक जीकर ही सुखी होता है कैसे सुखी होता है उसके लिए मूल्यों को समझना अनिवार्य है आज का समय हो गया कल फिर मिलते हैं धन्यवाद नमस्कार